हाँ जी शू कर ठीक है तो मानव को लेकर सर्वाधिक कन्फ्यूजन है उसी को अब धीरे धीरे हम लोग आगे बात करेंगे क्या हो गया इनको अच्छा अच्छा कोई बात ठीक है तो मानव क्या चीज है कोई बोलता है मानव पानी का बुलबुला है जी क्या है कोई बोलता है हार्ड मास का पुतला है कोई बोलता है कि भगवान का देन है कोई बोलता है पुराने संस्कार है कोई बोलता है पिछले जन्म का कोई लफड़ा है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ऐसा है या नहीं तो हम चाहते हैं कि मानव के बारे में ठीक ठीक ऑब्जेक्टिवली कुछ बात हमको पकड़ में आ जाए हम उसको समझ पाए और वैसे जी पाएं इतनी अच्छी बात है और ये सब मेरे निरीक्षण में आना चाहिए क्या आना चाहिए निरीक्षण में आना चाहिए ये भी नहीं कि हमको कुछ कह दिया अब हमको मानना ही है आपको जो कुछ भी कहा है शिक्षा का क्या मतलब होता है शिक्षा का मतलब ये होता है सच्चाई जैसी है उसके बारे में बताया गया आप तक एक इन्फॉर्मेशन आई और आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको वेरीफाई करके देख सकें अगर आपने ठीक से खुद ने वेरीफाई किया और परिणाम वही आए उसका नाम है शिक्षा सिर्फ अंधभक्ति मान लो मान लो मान लो जी है ना वो वो तार्किक ही नहीं है क्या हो गया भाई क्या हो गया हो गया कुछ नहीं हुआ आराम से बैठो तो मानव क्या है इस पर बहुत सारी बातें हम लोग कभी करेंगे विधि वही है निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण और उस प्रकार से मानव की आवश्यकता क्या है उसको हम समझेंगे और फिर कुल कितना चाहिए उतने को हम पहचानेंगे क्या क्या चीज चाहिए कैसे कैसे चाहिए कितना कितना चाहिए उन सभी चीजों को विस्तार से हम समझ सकते हैं प्रश्न है। हाँ जी नाम मनीष भैया जी मेरा प्रश्न है, हाँ है कि पदार्थ प्राण और जीव हाँ जिसमें कोई अपनी समझ नहीं है जी उसके बावजूद इनका एक निश्चित आचरण है बहुत बढ़िया और एक मानव जिसके पास समझ है उसके बावजूद भी इसमें निश्चित आचरण नहीं है जी तो इससे बेहतर तो ये होता की अगर मानव के पास समझ ही नहीं होती तो चारो का आचरण निश्चित हो जाता और काम आसानी से चल सकता था इतने होता कि आपको आदमी नहीं मानते हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही है फिर वो आपको स्वीकार होता कि नहीं होता देख लो अभी प्राण प्राण को प्रान रहना स्वीकार है ना जीव को जीव रहना स्वीकार है ना है ऐसे ही मानव को मानव रहना स्वीकार होता मानव यदि मानव जैसा रहे तब ना हाँ, अभी नहीं है अभी तो फिर मानव जीवो जैसा रहना ना। <laughs> अगर जीव भी है और मानव में अंतर क्या है तो जीव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है ठीक ठीक तो दिस इज हाउ अ ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल स्पेसीज रेस ही अलग है ठीक बिल्कुल अब कल्पनाशीलता में समझदारी आने की बात हुई तो आप एक विकसित इकाई है आप में कल्पनाशीलता आ गया है आप समझ की जरूरत है समझ नहीं आई तो बोले चलो इससे अच्छा तो होता है कल्पनाशीलता नहीं होती क्योंकि समझ आने की वजह से सब गड़बड़ कर रहा है समझ आने से गड़बड़ हो रहा है या समझने की ताकत है शक्ति है समझ नहीं पाया है इसलिए गड़बड़ कर रहा है इसको तय करो अच्छा कल्पनाशीलता होने की वजह से वो गड़बड़ कर रहा है बिना समझ की कमी के हाँ बिना समझ की कमी नहीं बिना समझ के बिना समझ के अभी सेट हुआ हाँ जी तो मानव में यदि कल्पनाशीलता नहीं होगी तो मानव कोई गलती नहीं करेगा इस बस इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन उसको फिर मानव नहीं कहेंगे इट इज वन काइंड ऑफ एनिमल तो आप सब हम लोग फिर मानव कैटेगरी से निकल के हमको जानवर कैटेगरी में आना पड़ेगा और हमारे को स्वीकार नहीं है है ना कई सारे लोग तो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे मैं उसको बोला तेरे होंगे हमारे तो नहीं थे तो मैं प्रश्न वापिस बदल देता हूँ ऐसा तो नहीं है कि मानव में समझ के साथ साथ जो हारमनी तीन चीजों में है थोड़ा माइक पास करी ना आपके रेडियो पे लोग सुन हाँ रहे हैं जी हाँ जी तो मैं ये कह रहा हूँ मानव में अगर समझ आ जाती है और वो भी हारमनी के साथ चलने लगता है तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी तीन चीजों में हारमनी है और मानव में एक कल्पनाशीलता अलग से है जिसके अंदर समझ की जरूरत है और समझ में आने के बाद वो इन तीनों की कैटेगरी में शामिल हो गया क्यूँकी अभी जब तक समझ नहीं है तब तक वो गड़बड़ कर रहा है वही अब ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि हम अपनी मौलिकता को पहचान जाएंगे पा जाएंगे या लॉस कर जाएंगे हानी यही प्रश्न है बिल्कुल तो मानव में कल्पनाशीलता में समझदारी समाने के बाद मानव अपनी मौलिकता अपने पद अपने गरिमा के साथ जिएगा जब मैं अपने पद अपने गरिमा अपनी मौलिकता के साथ जीता हूं तभी सुखी रहता हूं अभी मैं मानव होकर जानवरों जैसा जीता हूं तभी दुखी रहता हूँ हमारा दुख का एकमात्र कारण है जीवों का जीने का एजेंडा है आहार निद्रा भय मैथुन चार काम के लिए वो जीते हैं कोई गलती नहीं करते हैं क्योंकि कल्पनाशीलता उनमें नहीं है नहीं है मानव भ्रमित मानव जिसको हम भ्रमित मानव कह रहे हैं भ्रमित मानव भी इन्हीं चार एजेंडे के लिए जीता है अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए जीता है ऐसी कोई गलती नहीं जो करता नहीं है लेकिन ऐसा जीना उसको स्वीकार नहीं है आपको पता चले कि आप चार विषय के लिए जीते हो भले ही जीते हो लेकिन आपको ऐसा स्वीकार नहीं।, नहीं है है? अभी हम चार विषय के लिए जी रहे हैं हा या ना हाँ या ना हाँ या ना हा स्वीकार है नहीं। यही तो खूबसूरती है यही तो ब्यूटी है भ्रमित मानव में भी ब्यूटी है महाराज किसी भी चोर को चोरी करना स्वीकार नहीं है फिर भी करता है किसी भी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करना स्वीकार नहीं है फिर भी करता रहता है क्योंकि उसको विकल्प नहीं मिल रहा है उसका प्रमाण है किसी चोर को बोलो चोर इधरा चोर इधर आ, उसको अच्छा लगना चाहिए बोलो सर क्या हाल चाल हो चोर तो चोरी करिए रहे फिर तुमको खराब क्यों लग रहे हैं हम जैसे जी रहे हैं यदि वो मानवीयता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है हमको स्वीकार नहीं है कैसे हम जी लें जो हमको स्वीकार हो जाए वो हमको पता नहीं है कंफ्यूजन क्या है भ्रम क्या है जैसे हम जी रहे हैं वैसा जीना हमको स्वीकार नहीं हुआ कैसा मैं जी लूँ जो मुझे स्वीकार हो जाए वो पता नहीं है इसी के लिए शिक्षा की सदा सदा आधिकाल तक अनादिकाल से आदिकाल तक मानव के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्यता ही है कि उसको बता पाए कि तुमको कैसा जीना स्वीकार है शिक्षा का मतलब इतना है बच्चे को चाहना की खिड़की की खोल दो और उससे दिखाना सिखा दो कैसा तुमको जीना स्वीकार है वो देख लो समझ लो जियो गलती नहीं करोगे <coughs> गलती नहीं करोगे मेरा एक प्रश्न को ले इनका प्रश्न पूरा हो गया हाँ प्लीज उत्तर हो गया भाई संतुष्टि हाँ ठीक है अभी था, अभी तक की गारंटी बाग्य तो फिर देखेंगे फिर हूँ ही बैठा तो ये समझ में आ जाए कि हमारा मौलिकता कल्पनाशीलता है हमारा मौलिकता कर्म स्वतंत्रता है हम लोग कल्पनाशीलता में भ्रम को लेकर कर्म स्वतंत्रता को जितना भी उपयोग कर रहे हैं उसका प्रमाण यही हुआ कि धरती बीमार हो गई मतलब क्या हुआ इसका कल्पनाशीलता में वास्तविकता जैसी है वैसी समझ में नहीं आई हैं मानव को लेकर प्रकृति को लेकर व्यवस्था को लेकर और ध्यान देंगे तो इन तीनों अवस्था के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है थोड़ा मोटा पता कर पाएँ अपन अभी तक तो वास्तविकताएँ कल्पनाशीलता में बैठी नहीं है तो हम अपने भ्रम से कुछ कुछ करते रहते हैं गड़बड़ होती रहती है तो मानव का मौलिकता जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी श्रेष्ठता मौलिकता यही है कि मानव में कल्पनाशीलता है किसी जानवर में नहीं है तो ये कल्पनाशीलता वो टूल है जिसके माध्यम से हम पूरे अस्तित्व को प्रकृति को मानव को संबंध को व्यवस्था को नियम को नियंत्रण को संतुलन को न्याय को धर्म को सत्य को समझ सकते हैं जब समझते हैं तो कल्पनाशीलता में संतुष्टि होती है खुशहाली आती है खुशहाली का मतलब ये है कल्पनाशीलता में संतुष्टि हो जाना जो आपकी इमेजिनेशन पावर है उस इमेजिनेशन पावर का राइट right यूटिलाइजेशन हो जाना ही सुख है सुख क्या है कल्पनाशीलता की ही सुख है लिख लीजिए कल्पनाशीलता की ही सुख है एक बार कल्पनाशीलता त्रप्त हो जाए मुझे करना क्या है मुझे पाना क्या है देना क्या है लेना क्या है, है ना ये सारे प्रश्न का उत्तर हो जाए उसके बाद हम सुखी होकर फिर काम करते हैं सुखी होकर इसका उल्टा ही कल्पनाशीलता अतरप्त है तो पता ही नहीं चला क्या करना क्या नहीं करना करे जा रहे हैं करे जा रहे करे जा रहे हैं करे जा रहे थके जा रहे हैं हाँ कल्पनाशीलता अतृप्त कर रहा कोई दूसरा कोई अतरप्त कर देगा ऐसा नहीं है आपकी कल्पनाशीलता में तृप्ति नहीं हुई है तो दूसरा कोई कुछ कर देता ऐसा नहीं वो थोड़ा बहुत कुछ करता है पहले से हम अतरप्त हैं हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको समझ में कहाँ आया उस पर हम बात करेंगे अलग से थोड़ा अभी डायवर्ट मुद्दा हो गया लिख लीजिए तो कल्पनाशीलता हमारी मौलिकता है कर्म स्वतंत्रता हमारी मौलिकता है इस कल्पनाशीलता की तृप्ति हो जाना ही सुख है उसी का नाम समाधान है ये जो मेंटली रिजॉल्व स्टेट लिखा हुआ है इसका नाम समाधान है जहाँ पर कल्पनाशीलता में जितने प्रश्न हो सकते हैं सबके उत्तर हैं हो जाए और सभी उत्तर तार्किक भी हों, व्यवहारिक भी हों और तात्विक भी हों, भी हो उसको कह रहे है? माइक दीजिए भाई हाँ कुछ कह रहे हैं आप हाँ जुड़ा हुआ मध्यस्थ दर्शन से जुड़ा एक बार उनको कुछ कह रहे हैं उनको दे दीजिए पहले आ, मेरा नाम विक्रम अरदास है विक्रम ये कल्पनाशीलता है इमेजिनेशन राइट इमेजिनेशन पॉवर पॉलर यूज सो आई कैन ऑल्सो इमेजिनट काल्डन नो आई मीन फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फीलिंग हॉट आई कैन इमेजिन टू बी यू नो इन कूलर Destination and I I can can invent. You can imagine, but but your body will not be cool. Yes, I mean, but मैं कहना यह चाहता हूँ कि uh, अगर uh, imagination से ही <coughs> हमने सब चीजों का uh, invention किया है कि जैसे कि for example automobile. तो अगर uh, जो कि अभी हमें ध्यान में आ रहा है कि ये जो सब ozone and greenhouse gases and everything is there. तो उसकी वजह से वो मेबी बी इन्वेंशंस आर नॉट इन कोलेबोरेशन विद दीज थ्री राइट सो सो एंड इमेजिनेशन इज इन बिल्ट राइट वी आर ब्लेस्ड विद इट तो फिर uh, अगर uh, हमें इन तीनों के uh, सांचे में बैठता है तो फिर हमारी प्रगति कैसी होगी <coughs> <coughs> <coughs> बहुत बढ़िया इनका प्रश्न सबको स्पष्ट हुआ <coughs> एक बार फिर से बता हां मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी कल्पना से मैं मेरे आसपास का के निसर्ग में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं फॉर uh, एग्जांपल अगर मुझे तेज दौड़ना है तो मैं दौड़ नहीं सकता फिजिकली तो मैं एक कार का आविष्कार करता हूं और फिर कार को दूर चलाता हूँ जबकि उसमें तेल डालकर के प्रदूषण होता है उसका एक बॉय प्रोडक्ट है बट uh, uh, अगर ये मैं ना करूं, देन आई एम गोइंग अगेंस्ट माई नेचर ऑफ इमेजिनेशन तो फिर मेरी प्रगति नहीं हुई वहीं पे रुक जाएगी बहुत अच्छा सब तक पहुंचा है प्रश्न <coughs> देखिए हर प्रश्न का उतने ही इक्वल इंपॉर्टेंस है।, है ना हो सकता है आपका ध्यान नहीं कि किसी आपके भाई का आ गया है ना तो सभी प्रश्न के साथ हम लोग साँस साँस चलेंगे सहमति है ये हमारे प्रश्न है आज नहीं आएँगे तो घर जाके आ जाएंगे क्या पता नहीं क्या क्या बोलते इससे तो हमारा ग्रोथ ही रुक जाएगा किसको ग्रोथ कहें इससे विकसित ये हुआ इससे विकसित ये है इन तीनों से विकसित ये है देर इज ए नेचुरल ग्रोथ क्या विकसित हुआ इनमें किसी में भी इमेजिनेशन पावर नहीं है ठीक इसमें इमेजिनेशन आ गया ये विकसित हुआ नेचुरली विकसित हो गया अब एक विकसित इकाई के पास इमेजिनेशन पावर आ गया अब उसको कहाँ यूज करना है उसको <coughs> ये उसके हाथ में है इफ will to do डू जिसको बोलते हैं कर्म स्वतंत्रता इमेजिनेशन पावर जिसको हम करें कल्पनाशीलता ये पूरे existence में there is इज एस फ्यू लॉ अस्तित्व के नियम की हम बात करेंगे आगे अस्तित्व बहुत सिंपल नियम से है बहुत सिंपल लॉजिक से है अगर इमेजिनेशन को हम एग्जिस्टेंशियल लॉ के साथ जोड़ देते हैं उसका नाम विकसित होना natural law के साथ अगर जोड़ देते हैं उसका नाम हमें विकसित होना उसका प्रमाण क्या मिलेगा <coughs> उसका प्रमाण मिलेगा हम सुखी होंगे संबंधपूर्वक जियेंगे समृद्धिपूर्वक जियेंगे अभ्यतापूर्वक जिएंगे व्यवस्थापूर्वक जिएंगे उसका प्रमाण वहाँ आगे लिखा ही हुआ है अभी क्या हो गया जब भी हम कभी अपनी कल्पनाशीलता को प्रकृति में जैसा नियम है उसके साथ नहीं जोड़ते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लीकेशन खड़े हो जाते हैं है ना तो एक तरफ हम उसके जैसे कार हमने बना ली तो कार की अच्छाई से खुश होते हैं पॉल्यूशन से दुखी होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कार बनाने का जो नियम था उसके साथ तो हम प्राकृतिक विधि से खड़े हो गए लेकिन कार में जो फ्यूल जलना चाहिए था उसके साथ प्राकृतिक नियम के साथ हम खड़े नहीं हो पाए तो विकसित होने का मतलब क्या हुआ <coughs> विकसित होने का मतलब ये हुआ कि कार बनाने में भी प्राकृतिक नियम कार को चलाने में भी प्राकृतिक नियम कार में कौन सा फ्यूल जलना चाहिए उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए था उसके लिए भी कोई प्राकृतिक नियम का ध्यान रखना चाहिए जैसे हमने फोसाइल फ्यूल जलाए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं आगे हम समझेंगे इसको विस्तार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट धरती के अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैसे हमारे शरीर में किडनी लीवर हार्ट स्प्लिन सब होता है कि नहीं होता है वैसे ही धरती के अंदर भी बहुत सारे यंत्र लगे हैं किडनी है उसके भी लीवर है उसका फिल्टर है फोपड़ा है सब है उसका वो उसके स्वास्थ्य के लिए है ठीक कार हमारी आवश्यकता है कितनी है अभी तो ये भी तय नहीं करी मान लेते हैं तो वहाँ तक ठीक है लेकिन हमने अभी फ्यूल को ठीक से यूज समझा नहीं है प्राकृतिक नियम को हम नहीं पहचाने हैं तो वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है पॉल्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हम प्रकृति के नियम को चूक कर जाते हैं वहीं पर पॉल्यूशन खड़ा हो जाता है इसका मतलब यही हुआ कि मानव में विकसित होने का मतलब यही हुआ कि ज्ञान विधि से विवेक विधि से विज्ञान विधि से तीनों विधि से हम प्राकृतिक नियम के और करीब और करीब और करीब जाते जाएं। इसका नाम होता है विक... विकास तो काय में विकास होना है आदमी का आदमी का विकास नाक में होना है कान में होना है घर में होना है नहीं आदमी में विकास होना है कल्पनाशीलता की तृप्ति होनी है समझ में विकास होना है समझ में विकास होगा तो समृद्धि को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे आज हम समृद्ध हैं क्या हमारे पास बहुत सामान हैं लेकिन आप रियली दिल पे हाथ के देखिए हम कंगाली की तरफ जा रहे हैं या समृद्धि की तरफ जा रहे हैं आप खुद सोच के बताइए आज आपको भरोसा है कि आपके बच्चों को हवा मिलेगी नहीं नहीं आपको भरोसा है कि पानी मिलेगा खाना मिलेगा गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियाँ तो मिल जाएंगी सड़ेंगे तो लोगों के बहुत ढेर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम विकास के नाम पे जो चले हैं उसमें कोई विकास को ठीक से हम पहचाने नहीं है मानव में विकास होना है ना कि और कहीं बाहर विकास होना है विकास की ओरिजिनल जगह कहाँ है देखिए इसमें कुछ बदलना है कोई संभावना है इसमें कोई बदलने की संभावना है इसमें कोई बदलने की संभावना है अगर बदलने की आवश्यकता और संभावना दोनों पे ध्यान देंगे तो वो कहाँ पर है तो विकास किसका होना है हम किसका कर रहे हैं मटेरियल का मटेरियल में कोई विकास होना ही नहीं है मटेरियल में कोई विकास नहीं होना है हमारे में विकास होने का मतलब क्या है मानव में विकास होने का मतलब है चेतना में विकास होना है कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होना है कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होने का मतलब क्या हुआ हमारे को जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेते समय हम नियम नियंत्रण संतुलन न्याय ये सबको ध्यान में रख के हम निर्णय ले पाएँ ऐसी शिक्षा की जरूरत है ऐसे व्यवहार की जरूरत है ऐसी तकनीक की ज़रूरत है आज एक काम ठीक करने जाते हैं चार ठोच गलत काम हम करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं उससे आपको चीज़ समझ में आएगी गाड़ी का उदाहरण भाई ने लिया ही है मानव जब भी शुरू किया धरती पर थोड़ा दूर जाना पड़ता ही था कितना दूर जाना चाहिए यह पहले प्रश्न था एक आदमी को पैदा होने वाली जगह से कुल कितनी दूर तक तो जाने की जरूरत है एक प्रश्न की बात है इसका उत्तर हम अगर ठीक से नहीं कर पाए परंपरा में मतलब किसी किसी ज्ञानी को हुआ होगा मना नहीं कर रहे परंपरा में इसका उत्तर नहीं आया तो क्या हो गया चल चल के लोग थक गए क्या हो गए अब एक समस्या थी आप खुद निरीक्षण करिए आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ या नहीं हुआ क्या समस्या थी कि कहीं भी दूर जाओ तो थक जाते थे आदमी ने पहले इस प्रश्न को पूछा नहीं कितना जाना है क्यों जाना है कब तक जाना है कहां तक जाना है और बिना जाने इस प्रश्न के उत्तर के बिना हम इसके उत्तर करने चले समस्या से हम दूर होने के लिए चले चले कि नहीं चले कहां पहुंचे कोई ढूंढ़ ढाण के घोड़ा पकड़ ला क्या कर ला घोड़ा पकड़ ला जी घोड़े को ट्रेन कर पाए बहुत सारे जानवर लाए होंगे सौ पचास लाए होंगे कभी कोई ट्रेंड हुआ होगा बाकी तो सब भाग गए संयोग से घोड़ा ट्रेन हो गया घोड़ा ट्रेन होने के बाद क्या हो गया हमको क्या लगा एकदम विकास हो गया हमारा एकदम आसान हो गया लगा अब तो कहीं भी चले जाओ है ना अब तो पेड़ दुखने का काम ही खत्म हो गया क्या हो गया घोड़ा लो कहीं भी चले जाओ पहले कहीं दूर जाते थे तो अपने लिए दाना पानी ले जाते थे रोटी पानी अब घोड़े के साथ जाने लगे तो समस्या बड़ी है घटी अब घोड़े का भी दाना पानी लेके जाओ पहले कोई मेहमान आता होगा किसी घर में आई सा पानी पीजिए ये ले फिर वो घोड़े पाने लगा अब उसके बाद क्या करो लाइए लाइए आपको घोड़ा यहाँ बांध दीजिए इसके लिए भी पानी पिलाओ इसको भी खाना खिलाओ और मेहमान को भी खिलाओ हमारा समस्या एक्चुअली बड़ा कि घटा एक तरफ हमको लगने लगा कि हम तो बहुत अच्छा विकसित हो गए यार अब हमने टेम कर लिया घोड़े को और हमारा तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया जबकि प्रॉब्लम क्या था कितना दूर जाना है एक आदमी को तो कितना दूर जाना चाहिए उसका उत्तर नहीं था हमारे पास ठीक से पहुँचा नहीं बिना उत्तर के हम दौड़े उत्तर बनाने समाधान पाने के लिए है ना तो कहाँ पहुँच गए? समस्या बढ़ गई अब क्या हो गया अब सारे लोगों ने रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया देख पढ़ लिख जा बड़ा आदमी मन घोड़ा ले आएगा इतने से गदे जैसे जिएगा बच्चे भी बेचारे अपना शुरू कर दिए अब जिंदगी की सफलता क्या है घोड़ा ठीक अब पूरा कल्चर शिक्षा घोड़े के लिए दौड़ रहे हैं धीरे धीरे सभी घोड़ा ले आए अब घोड़े में फिर एक समस्या आ गई क्या आ गई बीवी बोली मैं भी जाऊंगी बच्चे बोले हमको भी चलना पापा अब एक घोड़े पे कैसे बैठे इतने अब आपस बिना समझे इधर समझ रहे तुरंत उत्तर क्या करें तो कहीं से उसके पीछे गाड़ी लगा दी घोड़ा गाड़ी क्या लगा दी अब घोड़ा गाड़ी में से चार तकिया लगा दिए इधर मियाँ बैठा शान से उधर बीवी बैठी शान से बच्चे किलकारी मारे लग रहा वाह क्या दुनिया सुखद हो गई कितना विकास हम कर लिए कितना सुंदर हो गया देखिए आराम से शांति से लोग चले जा रहे हमको लग रहा कितना बढ़िया हो गया हो गया कि नहीं हो गया बढ़िया अब पूरी परंपरा घोड़ा और घोड़ा गाड़ी के लिए काम करना शुरू कर दी अपने रोटी कमाओ घोड़े के लिए भी कमाओ आप घोड़ा गाड़ी के लिए भी कमाओ ठीक है भैया कमाओ कौन मना करता है चल दिए धीरे धीरे पूरे शहर में सच्चाई की घटना बता रहे हैं आपको पूरे शहर में अब घोड़ा गाड़ियों की संख्या बढ़ गई रोड छोटे पड़ने लगे क्या हो गया ठीक रोड छोटे पड़ने लगे समस्या एक थी पैर थकते थे अब समस्या कई गुना बढ़ती जा रही है क्या करें तो ट्रैफिक का इश्यू शुरू हो गया कोई भी कहीं भी अपने घोड़ा गाड़ी खड़ी करके चला गया अब किसकी गाड़ी है यह पता नहीं चल रहा है तो सब लोगों ने बैठ कर विचार किया क्या करें क्या करें बिना समझ के विचार कर रहे हैं सब तो उन्होंने एक एक एक रास्ता निकाला सिर खुजाते हैं रास्ता निकाल लेते हैं क्या रास्ता निकाला एक रजिस्टर लाओ और उस रजिस्टर में इस घोड़े का नंबर डालो घोड़ा गाड़ी का विक्टोरिया नंबर दो किसकी है रामलाल की तो 203 जब भी, भी कहीं मिलेगी तो रामलाल को पकड़ के बोला तेरी गाड़ी ठीक कर भी हट गलत लगा रखिए यहाँ से एक नया काम शुरू हो गया इसको बोलते हैं टी ऑफिस मानव परंपरा में एक आर ऑफिस खोला हमने सच्चाई की बात बता रहा हूँ जिसका क्या काम था एक घोड़ा गाड़ी में नंबर डालो और रजिस्टर में लिख कर रखो कहीं गलत सलत पार्क हो जाए तो उसको बुला कर लाओ रामलाल रामलाल कहाँ हैं तेरी गाड़ी हटा रास्ता ट्रैफिक जाम हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है अब बच्चे जो है घर में पढ़ाई कर रहे हैं कुछ पढ़ाई करने लगे घोड़ा गाड़ी के लिए और कुछ को बोले तो बेटा मज़ा इसमें आरटीओ ऑफिसर बन जाए अब बच्चे पैदा इसलिए होने लगे अब काय के लिए पैदा होने लगे पहले घोड़ा गाड़ी के लिए पैदा हो रहे थे अब आरटीओ के लिए पैदा हो रहे हैं और जिंदगी धर्म में है तो आगे बढ़ना ही चाहिए और विकास हम चाहते हैं पढ़ो बेटा एजुकेशन करो आर ऑफिस चालू हो गया ना कुछ बाबू बनने के लिए पैदा हो गए अब उनका काम जिंदगी भरी किसकी गाड़ी हो किसकी गाड़ी ठीक हो रहा है अब एक और समस्या होगी जी क्या समस्या होगी कि घोड़े से को क्या है आप कितने भी ट्रेन कर लो है ना खाने को टाइमिंग आप तय कर सकते हो खाने का टाइमिंग आप तय कर सकते हो लीद कब करेगा उसका टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि घोड़े के कंट्रोल में नहीं है जब आता जब ही कर देता है क्या हुआ जब आता है तभी कर देता है अब उससे क्या हो गया पूरे शहर में घोड़ा गाड़ी बढ़ने से क्या हो गया लीद की मात्रा बढ़ गई क्या बढ़ गई लीद की मात्रा बढ़ गई अब विकास हो रहा है अपना देखना आप कितना बढ़िया विकास हो रहा है अब लीद की मात्रा बढ़ गई बदबू जगह जगह आने लगी अब लोगों ने आवाज़ उठाई ये तो मानव अधिकार का हनन है चारों तरफ गंदगी गंदगी है क्या करो एक ऑफिस बनाया गया पहली बार लंदन में बनाया गया है ना ये दोनों ऑफिस लंदन में पहली बार बने उसका नाम पड़ा नगर निगम क्या बन गया अब कुछ लोगों का ज़िंदगी इसीलिए पैदा होते हैं वो कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी की लीड उठाएं और इकट्ठा करें आए दिन लोग विकास पा रहे हैं घोड़ा गाड़ी की संख्या बढ़ रही है वो कर्मचारी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं बच्चे अब इसके लिए पैदा होने लगे अब बच्चों का अब इंटरेस्ट इसमें आने लगा अब इसके लिए पैदा होने लगे प्रकृति अपना नियम बदलती जा रही अब बच्चे इसके लिए पैदा होंगे है ना आर टी काम करने के लिए पैदा हो रहे थे अब म्यूनसिपल्टी कारपोरेशन में काम करने के लिए पैदा होंगे कोई म्यूनिसपल्टी कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनेगा कोई महापौर बनेगा कुछ बनेगा अब काम चलोगे जी? यार पैदा क्यों हुए तो कर क्या रहे अपन ये हो क्या रहा है ये विकास हो रहा है कि कहाँ जा रहे हैं अपन बड़ा परेशान आए दिन दंगा हो रहा है आए दिन हल्ला हो रहा है हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है महापौर बदलो हाय हाय हाय हाय है ना सब चल रहा है क्या करे आदमी ऐसे ही एक और आदमी कहीं बैठा था जर्मन में जर्मनी में वो कुछ कुछ करता रहा और कुछ करते करते करते क्या हो गया उधर भी खाली था मामला करते करते करते क्या हो गया कि इंजन बन गया क्या बन गया इंजिन और अखबार में न्यूज आई कि एक साहब ने इंजन बना लिया और जिसने बनाया उसको पता नहीं किसका करना क्या है ये पता है आपको जिस आदमी ने इंजन बनाया उसको पता नहीं इसका करना क्या है उसके बारे में अखबार में न्यूज़ निकली वो महापौर साहब को रात दिन नींद नहीं आती रात दिन उनको घोड़ा का घोड़ागाड़ी का पहिया दिखता रहता है हाय हाय सुनाया देता रहता है सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे चाय पी रहे थे क्या करें जिंदगी में कुछ तो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए सारा सुख तो अखबार पढ़ते समय चाय पीते समय आता बाकी तो आता ही नहीं है तो वो पढ़ रहे थे उन्होंने एक इंजन बना लिया और वो उसका वो घूमता है ऐसा लिखा उसमें जैसे उनको घूमता सुनाया दिया उनको अपना घोड़ा गाड़ी का वो जो पिक्चर में दिखा था ना कैसे चित्र दिखने लगा घूमने लगा और उन्हें कुछ मामला बन सकता है वो तुरंत ने एक चिट्ठी लिखी वो महापौर साहब ने किसको चिट्ठी लिखी जर्मन के उस आदमी को लिखी कि भैया हम सुनते हैं तुम लोगों तुमको इंजन बना लिए हो और वो घुमाए घूमता है तो क्या ऐसा संभव है कि वो मेरे घोड़ा गाड़ी में से वो घोड़ा हटा के इंजन बिठा दो ठीक उसको भी काम मिल गया इसको भी तो काम मिल गया दोनों की ताली थाली हो गई और घोड़े हट गए और इंजिन उस पर बैठते चले गए अब हम कहाँ पहुँचे ये पूरे विकास में हमारी समस्या बढ़ रही है घट रही अब क्या हो गया <coughs> अब तो मैंने बताया ना कि अभी एक शहर में आदमी से ज्यादा जनसंख्या कार की हो गई अब हम कहाँ पहुँच गए सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने आदमी मरे थे कुल cool, उतने तो अब हर साल मरते हैं रोड पे हम यहाँ पहुँच गए हमारे घर का आदमी कोई भी कितना भी प्यारा हो घर से बाहर निकला लौट के सही आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी है किसी को किसी को गारंटी है क्या आप अपने बच्चों को बोल सकते हो रोड पे जाने मत क्या आपकी हिम्मत है क्या यह लाइफस्टाइल जो हमने बना ली इसमें संभव है तो दिखता है कि विकास के नाम पर बिना समझे जो कुछ भी हमने किया उससे हमारी समस्या कई गुना बड़ी है घटी नहीं है अगर वो प्रश्न उतना का उतना आज भी बचा ही हुआ है कि कितनी दूर जाना है काय के लिए जाना है, है ना उस प्रश्न का उत्तर किए नहीं बेसिक प्रश्न को छोड़ के अपन दौड़ लगा दिए कितनी दूर जाना है एक आदमी को अमेरिका जाना दिन में दो बार क्यों भैया क्योंकि उसका पेट नहीं भरता है एक सज्जन जा रहे थे अमेरिका तो अब घर वाले सब रो रहे थे बच्चे भी रो रहे थे बच्चे बोझ रहे मामा जी मत जाओ चाचा मत जाओ है ना वो तो जाएगा भाई मैं भी खड़ा खड़ा सुन रहा था मैंने कहा उसको जान लो यार दिक्कत है इसको क्या दिक्कत है बच्चे पूछ क्या प्रॉब्लम यहाँ क्यों नहीं रह सकते मैं बोला इनके पेट में एक छेद है इनका पेट नहीं भरता यहाँ पे सुन सुनकर बड़ा ख़राब लगा उनको तो क्या आदमी क्या बात करता है कैरियर की बात करने के लिए जा रहे हैं तो हमको पता ही नहीं कि काय के लिए जा रहे हैं क्या करना चाहते हैं क्या है कितना जाना है, कितना आना हमको कुछ स्पष्ट नहीं है उसका उत्तर पहले दिन ही कर लेते तो आज हमारे प्रॉब्लम इतना नहीं होता इतना नेचुरल रिसोर्स को हमने डिप्लीट कर दिया इतना इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचा दिया इतना पेट्रोल निकाल के कोयला निकाल के हमने जला दिया कि दोबारा उसको हम कभी भी कंजर्व नहीं कर सकते सुरक्षित नहीं कर सकते हमारे हाथ में है भी नहीं और हम ये दावा भी नहीं कर सकते कि धरती को वापस हम स्वस्थ कर पाएंगे तो हम बच जाते लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चंस को हम हमेशा अवॉइड करते हुए मनोरंजन विधि से दौड़ते हुए विकास के नाम का ढोल पिटते हुए हम चल रहे हैं कहाँ पहुँच रहे हैं? देख लीजिए विकास नहीं चाहिए ऐसा नहीं है किसको चाहिए किस में विकास होना है लोहा लंगड़ में विकास थोड़ी होना है विकास होना है मानव में टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन लीव इन हारमोनी विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विद द एनिमल किंगडम विदेरियल एंड द वेजिटेशन एंड द फैमिली एंड द सोसाइटी एंड इन ऑर्डर इनके साथ मैं कैसे तालमेल पूर्वक व्यवस्थापूर्वक हार्मनी में मैं जी सकूं? ऐसी समझ विकसित हो जाना ही विकास है बडे बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाना विकास नहीं है पत्थर को तोड़ के ऐसा पत्थर खड़ा कर देना विकास थोड़ी होता है वो विकास नहीं है है ना मानव में विकास की बात किसका विकास होना है गाय का आप कुछ भी कर लो विकास नहीं कर सकते आप हमारे गाय हम पालते हैं हजारों साल से सा अपन पाल रहे हैं गाय में कोई विकास की संभावना नहीं है विकास उसी का होता है जो अधूरा होता है है ना गाय को जैसा जीना चाहिए वैसे वो जीती है उसका कोई विकास नहीं होता है आपको ज़्यादा दूध चाहिए ज़्यादा खाना खिलाओगे कम दूध चाहिए कम खाना खिलाओगे ध्यान नहीं रखोगे तो मर जाएगी ध्यान दोगे तो बढ़ जाएगी ये ठीक बात है विकास नहीं हो सकता तो विकास की कामना विकास की आवश्यकता अगर हम देखेंगे तो मानव में ही है किसमें है और मानव में नाक में विकास होना है कान में होना है या समझ में होना है और समझ में विकास होने का मतलब क्या है किस प्रकार से हम एक हारमनी के साथ हम जी सकें ऐसी समझ ऐसी शिक्षा हम लोग को मिल जाए इसका नाम है विकास ठीक है भाई Settle for वन once for all. सर सेटल हुआ तो अभी मैं फिर से पूछू जंगल युग से लाकर आज तक हमारे में कोई विकास हुआ है जंगल युग से लाकर आज तक तब भी हम लड़ रहे थे आज भी हम लड़ रहे हैं तब भी हम लड़ रहे थे आज भी हम लड़ रहे हैं लड़ने के विषय बदलते रहे हथियार बदलते रहे हथियारों में विकास हमने कर लिया आदमी में विकास नहीं हुआ पूरा इतिहास का अध्ययन करिए ऐसे ही हुआ है है ना जमीन के लिए प्रॉपर्टी के लिए ठीक भोगने के लिए महिलाओं के लिए बच्चों के लिए ज्वेलरी के लिए हम लड़ाई करते रहे, आज भी कर रहे हैं इसका मतलब अभी विकास होना हमारे में बाकी है हम सब अच्छे कपड़े पहनना सीख गए हैं अच्छी भाषा बोलना सीख गए हैं अच्छे घरों में रहना सीख गए हैं अच्छे भी हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी तो लेकिन अभी अच्छा होना हमारा बाकी है ठीक है ना बात तो मानव में विकास की बात करेंगे तो मानव का अध्ययन करेंगे तो मानव को देखेंगे तो मानव में दो चीजें हैं एक मैं हूं और एक मेरा शरीर है ऐसा है या नहीं इसका निरीक्षण करिए एक आप हैं और एक आपका शरीर है ऐसा कुछ है या नहीं आपके साथ हाँ जी भाई ठीक है ऐसा लगता है एक आप हैं और एक आपका शरीर है हाँ, हाँ नाम कुछ भी दे दीजिए एक आप हैं और एक आपका शरीर है उसको मन भी बोलते हैं कोई आत्मा बोल दो कोई परमात्मा बोल दो जो बोलना सो बोलो शब्द है <coughs> हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल अंकलिया मेरा क्वेश्चन है कहां से कॉर्नर में हाँ जी ये अभी तक जो आपका मॉडल देखा है मैंने यहाँ पर जी उस मॉडल में टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज और आध्यात्म ये थोड़ा मतलब कहीं दिख नहीं रहा है सिर्फ गाँव खेत गोबर टेक्नोलॉजी आध्यात्म और आ, expertise. Expertise. ये मतलब इस तरीके का कोई ऐसा सीन दिख नहीं रहा है सिर्फ जैसे हम लोग गाँव और खेत गोबर गाय गौशाला आयुर्वेद इसी तरीके का कुछ पिक्चर दिख रहा है बट ऐसा अभी अभी के जो जनरेशन अभी जो चल रहा है तो उस तरीके का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है मेरा सोच रहा था जैसे आप देखना चाहते हैं वैसा नहीं है बट कॉम्बिनेशन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं अभी के हिसाब से तो कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना वही जैसा आप देखना चाहते हो वैसा नहीं है पैसा कहाँ सा आता है ये आपको पकड़ में नहीं आ रहा है यह हॉल बनाया खर्चा किसने किया ये पकड़ में नहीं आ रहा है सीधी बात नो बकवास ऐसे है ना आप कौन हो कहा से आए ये पता नहीं चल रहा है हम क्यों आ गए किसी हॉल में बैठ गए ये पता नहीं चल रहा है भैया देखिए ऐसा है प्रकृति के साथ हमको जीना है, समय के, तो जीना है जी। समय के साथ भी तो जीना है हाँ समय के साथ भी तो जीना समय के साथ समय है? के साथ मतलब अभी जो चल रहा है उसके साथ में तो प्रकृति तो एक है बट अभी है। अभी कॉम्बिनेशन तो होना ना थोड़ा वही ना देखो आपने को सही जीना है या कॉम्बिनेशन में जीना है मेरे ख्याल से तो थोड़ा कॉम्बिनेशन का भी कुछ होना ये पार्ट पूरा प्रकृति से ही चले जाए तो पुराने जमाने में ही चले जाएंगे अभी कौन से जमाने में रह रहे है आप करंट में अभी जो रह रहे हैं बाहर रह रहे है नहीं अभी तो जिस जमाने में रह रहे हैं उसमें मैंने वही थोड़ा कॉम्बिनेशन का मिला था आप प्रकृति में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं में रहेंगे हजार साल बाद भी प्रकृति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे दो ही च्वाइस है महाराज रहना तो आपको प्रकृति में उसमें कोई च्वाइस नहीं मेरे को भी आपको भी किसी को भी हर आदमी को प्रकृति में रहना इसमें कोई च्वाइस नहीं किसी के पास च्वाइस है नहीं नहीं कोई च्वाइस नहीं इसमें पक्का सिर्फ टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आराम, आराम अच्छा। तो हाँ। समझ के जीना है एक चॉइस प्रकृति में प्रकृति को समझ के नहीं जीना है दो च्वाइस आपका क्या चॉइस है आप तय करिए प्रकृति में रहकर प्रकृति को समझ के जीते हैं उसी का नाम समाधान है प्रकृति में रहते हैं प्रकृति को समझ के नहीं जीते विकृति में जीते हैं उसी का नाम समस्या है ठीक है मतलब समाधान के साथ ही जीना समस्या के साथ आजकल हम लोग जी रहे हैं ठीक है तो मिक्स करो थोड़ा थोड़ा समस्या थोड़ा समाधान कॉम्बिनेशन वही तो वही वो, तो है सर वही तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा मिक्स करना भी मुश्किल है विदाउट समस्या रहेंगे कैसे अरे बिना टेंशन तनाव तो, तो लाइफ में मज़े ही नहीं आएगा ना मजा ही नहीं आएगा जी <laughs> वो बैठी थी सब स्मूथ हो जाएगा, <laughs> जाएगा। कोई डांटेगा नहीं गाल पे लपड़े लप नहीं, नहीं मारेगा तो प्यार का क्या मजा है कुछ नहीं वही तो हमारा अभी तक इतना ही इतना ही समझ बना है इतना ही बना है कि समस्या रहती है तभी तभी समाधान का कोई पता चलता है या दुख रहता है तभी सुख पता चलता है यही ना मुद्दा कि अगर दुखी नहीं रहेगा तो सुख कैसे पता चलेगा ऐसे ही है ना हाँ ऐसे ही है इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो मुद्दा वो अपनी वो एक लक्ष्य है उसके साथ भी रुका हुआ है तो <coughs> ये बहुत बढ़िया बात है <coughs> <coughs> दो चीजें हैं प्रकाश है और अंधकार है हमारा मानना हो सकता है कि अंधकार में ही प्रकाश की पहचान होती है ऐसा हम सोच सकते हैं हमारा मानना हो सकता है कि प्रकाश में अंधकार की पहचान होती है इन दोनों में से बाहर कैसे आए समझे कैसे तो समझने का एक तरीका बनता है कि दोनों में से रियलिटी क्या है प्रकाश रियल्टी है या प्रकाश का अभाव रियल्टी है अब रियलिटी पे हम बात कर रहे हैं अंश भैया आप भी समझ लो रियलिटी क्या चीज है इन दोनों में से रियलिटी क्या है अभी सब लोग अपने आपस में बात कर सकते हैं लड़ाई नहीं होगी अभी कर ली थोड़ा अंधकार रियलिटी है या प्रकाश रियलिटी है प्रकाश रियलिटी वाले कितने लोग बताओ क्यों कह रहे हो आप प्रकाश रियल्टी है so यस like like yes. मतलब कोई भी रियलिटी का मतलब होता है जिसको लाया जा सकता है दिखाया जा सकता है ले जाया जा सकता है उसको वो कोई वस्तु है और वो वस्तु किसी जगह से हटा देंगे तो वहां पर उस वस्तु का अभाव क्रिएट होगा लेकिन वो वस्तु कहीं ना कहीं रहेगी रियलिटी प्रकाश है अंधकार नहीं है अभी ये ये ये हमको समझ में नहीं आया है अभी पूरी शिक्षा में हमको ऐसे पढ़ाया अंधकार का विलोम प्रकाश का विलोम स्त्री का विलोम दिन का विलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा स्त्री को पढ़ा दिया कि तेरा उल्टा है पुरुष और पुरुष का उल्टा है स्त्री अब लड़ बैठा ये काम बचत जबकि अंधकार और प्रकाश में कोई लड़ाई नहीं होता है क्योंकि वस्तु एक ही है उसमें से किसी एक जगह पर जैसे कोई एक डिफाइंड ये ये इमेजिनेशन हमारा है हम कोई एक लाइन तय करते हैं उस लाइन के अंदर यदि प्रकाश है तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश है ये ये टॉर्च को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ अंधकार हो जाता है आप कमरे में कभी भी अंधकार को ला सकते हो क्या या प्रकाश को आने से रोक सकते हो क्या रोक सकते हैं कमरे में अंधेरा करना हो तो ये नहीं बोलता कि लाओ जरा अंधेरे के टार्च लाओ जरा चालू कर देते दे। हैं, है ना प्रकाश को आने से रोक सकते हैं ठीक प्रकाश फिर भी है बाहर जैसे अभी ये धरती अगर कांच की बनी हो थोड़ी देर अनुमान कर रहे हैं तो कभी अंधकार हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ क्या प्रकाश हमेशा रहता है हम धरती के इस भाग में हैं धरती चूँकि अपारदर्शक है तो पीछे की तरफ सूरज होने से हमारे को अंधकार प्रतीत होता है प्रकाश तो फिर भी रहता ही है तो धरती की आपारदर्शकता के कारण अंधकार का हमको प्रतीत होता है रियलिटी नहीं है रियलिटी है प्रकाश और देखिए और उदाहरण देख लीजिए जिसको आप अंधकार बोलते हो जिसको आप अंधकार बोलते हैं, उसमें कुत्ते बिल्ली गाय आराम से देख लेते हैं हम सब इंद्रियों के माध्यम से हमारी इंद्रियों की कोई लिमिटेशन है हमारी आंख को एक पर्टिकुलर वेवलन तक देखने का लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के कारण हमको अंधकार लगता है होता नहीं है अंधकार बात सुन रहे है? आपको जिस अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है गाय कुत्ता बिल्ली सब बढ़िया देख लेते हैं उल्लू को चकाचक दिखाई देता है ठीक उल्लू छोड़िए अभी आदमी को भी दिखने लगा इंफ्रा कैमरा आ गया क्या आ गया इंफ्रा कैमरा आ गया आजकल कार के सामने एक लेंस आ गया आप लगा दीजिए और गाड़ी का लाइट ऑफ कर दीजिए तो भी आपको रोड पर चूहा भी निकल जाकर दिखाई देता है इसका मतलब हमने इन्फ्रा कैमरे से क्या कर दिया हमारी जो आँख की जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया हमको फिर दिखने लग गया इसका मतलब प्रकृति में अस्तित्व में अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं तो वास्तविकता एक ही है एक वास्तविकता से संपन्न होना है दूसरा उस वास्तविकता के रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ रहना है अगर अंधकार होगा ही नहीं तो प्रकाश का प्रतीत कैसे होगा उसी के, के तो उत्तर कर रहे हैं आप कहा थे अभी तक मेरे को समझ नहीं ना? समझ नहीं आया। नहीं आया आया ना बेटा अंधकार की कभी टॉर्च बनी टॉर्च किसकी बनती है प्रकाश की reality क्या है एक उस रियल्टी का प्रेजेंस में कोई प्रभाव है एक उस रियल्टी के प्रेजेंस में कोई प्रभाव है और एक उस रियलिटी का इस जगह पर अपसेंस है अस्तित्व में अब्सेंस नहीं है एक गिवन एक कंडीशन में हमने बोला कि यहाँ पर वो नहीं है तो कहीं तो है ही आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए आज तक कभी अंधेरे की टॉर्च नहीं बनेगी यदि बना लोगे तो बहुत पैसा कमा सकती हो वो बनेगी नहीं अंधेरे का टॉर्च चालू किया अंधेरा हो गया प्रकाश एक वस्तु है आप जेब में रह कर सकते हो ये बात समझ में आ गई वस्तु का मतलब होता तो है रियलिटी रियलिटी का मतलब जिसको लाया जा सकता है समझा जा सकता है जिया जा सकता है, समझाया जा सकता है दिखाया जा सकता है ये बात समझ में आया दुख को दिखाया नहीं जा सकता लेकिन रियलिटी तो है ही दुख रियलिटी नहीं बेटा सुख रियलिटी है अच्छा तो सुख को दिखा नहीं सकते रियालिटी तो बोल ही रहे सुख को समझाया जा सकता है दुख को भी तो समझाया जा सकता है सुख को समझाया जा सकता है उसी के लिए तो बैठे दुख को भी तो समझाया जा सकता है सुख का ना होना ही सुनो तो सुख का ना होना ही दुख है उन दोनों में से एक चीज को तय करना पड़ेगा कि सुख वास्तविकता है कि दुख एक वास्तविकता है होता ही नहीं ना आप देखिए सुख एक वास्तविकता है कि दुख एक वास्तविकता है जहां पर आदमी नहीं है वहां पर कभी कोई दुख है अभी है ना जहां पर आदमी है और कंफ्यूज है वहां पर दुख है ठीक भैया हाँ जी आराम से आराम से दुख अनिवार्य है तो आते हैं डंडा कर प्रोग्राम शुरू करते हैं अभी भैया अस्तित, अस्तित्व में बहुत देर हो गए सुख की बात थोड़ा डंडा डंडा लेके आते हैं हाँ जी भैया अस्तित्व में ऐसा देखा जाता है हाँ। कि कोई भी चीज अपने विरोध के कारण ही प्रतीत होती है प्रकट होती है जैसे व्हाइट बोर्ड पर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है अगर आप व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट पेन से लिखेंगे तो हमें दिखाई भी नहीं देगा एक और एग्जांपल देता हूँ एक मछली जो समुद्र में रहती है अगर वो कभी समुद्र के पानी से बाहर नहीं आई तो निश्चित रूप से थोड़ा सा समझने की बात है कि वो समुद्र को भी नहीं जान पाएगी क्योंकि वो उसके इतना करीब है इतना उसके साथ डूबी हुई कि उसने समुद्र से विरुद्ध कुछ देखा ही नहीं है तो वो समुद्र को भी नहीं समझ पाएगी तो ये एक सम्मत बात है इस पर पूरा दर्शन है इसको अद्वैत दर्शन बोलते हैं कि जो भी अस्तित्व में है वो पूरक है सप्लीमेंट्री है न कि विरोधी सुख दुख अंधकार प्रकाश तो आप बदल दिया आधे रास्ते तभी हो सकती है जब उसका विरोधी विद्यमान है अंधकार और प्रकाश का मतलब केवल इतना सा है कि प्रकाश जो है वो अंधकार का एक विरल रूप है और अंधकार जो है वो प्रकाश की एक सघन छाया है इतना अद्वैत जो है वो ये कहता है ठीक है एक बिना आराम से समझते हैं आराम से समझते हैं जब अंधकार होता है और जब माची जलती है विरोध होता है अंधकार जब होता है उसमें भी प्रकाश का एक तत्व होता है वही तो उसकी उसमें, वो रेंज उसमें विरोध होता है उसकी जो रेंज होती है वो हम, जैसे आपने बताया कि अंधकार में भी गाय को दिखाई दे रहा है तो यकीनन प्रकाश है वही ना प्रकाश है हमारे सेंसेशन के परसेप्शन में नहीं आ रहा है तो हमने एक नाम दे दिया अस्तित्व में तो है मानव को पकड़ में नहीं आ रहा लेकिन जानवर को पकड़ में आ रहा है अस्तित्व है। प्रकाश, है। है। प्रकाश में भी अंधकार रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रकाश है इस हॉल में लेकिन और ब्राइट एलोजन लगा दी जाएगी तो और ब्राइटनेस आ जाएगी जो हम ब्राइटनेस बढ़ाते ना अपने टीवी में या मॉनिटर में ब्राइटनेस कम ज्यादा ज्यादा कम ठीक है तो वो रेंज है अभी प्रकाश है लेकिन एक मीडियम प्रकाश है हाई प्रकाश और तेज प्रकाश वैसे ही अंधकार में अंधकार और सघन और गहना और घना अंधकार ऐसे ही एक हमेशा रेंज में ही रहता है हाँ। हर प्रकाश के अंदर अंधकार और अंधकार के अंदर प्रकाश हमेशा सदा विद्यमान रहता है ठीक <coughs> बहुत बढ़िया यह बहुत बढ़िया मुद्दा है उस पर आराम से बात करते <coughs> जैसे आपने उदाहरण लिया कि हमने ये व्हाइट के साथ ब्लैक से लिखा तो यह परस्पर विरोधी हमने यहां पर लिख दिया आपको नजर आता है यह विरोध है है ना? हमारे को नजर आता है ये परस्पर पूरक है हाँ मैं वही कह रहा हूँ पूरक है ये विरोध हम प्रतीत हो रहा है वही तो प्रतीत का मतलब हम कैसे ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है ना सच्चाई क्या है उसको वैसे समझना पड़ेगा सच्चाई क्या उसको वैसे समझना पड़ेगा, पड़ेगा? आप अभी अपने सामने अभी शाम होने वाली है जब शाम आ, आ रही होगी जब सूरज ढल रहा है मतलब तो अंधकार बढ़ रहा है तो प्रकाश घट रहा है तो इनमें कोई विरोध हो रहा है या पूरक है पूरक है पूरक है पूरक है, है ना कितना गहरा अंधकार हो जितना ज्यादा गहरा अंधकार होगा उतनी कम लाइट में काम चलता है या नहीं चलता है? चलता है इसका मतलब है पहले तो ये समझ में आ जाए कि इसमें कोई कंपिटिशन नहीं है नहीं है आपने एक रियलिटी और अनरियलिटी कहा ना वो बात वो है। उसी को समझते हैं उसी को समझते है तो इसमें कंपिटिशन नहीं है ये परस्पर विरोधी नहीं है है ना ये कोई स्त्री पुरुष दिन रात ये सब विरोधी नहीं है बच्चे बूढ़े अमीर गरीब ये कोई विरोधी नहीं है तो ये हमको समझ में आ जाए कि इसमें वास्तविकता क्या है आप इतना ही समझना बचा पूरकता नहीं है मतलब वो विरोधी तो नहीं है पूरकता है अब अब इसमें वस्तु क्या है जिसको समझा जा सकता है समझाया जा सकता है जिसको लाया जा सकता है दिखाया जा सकता है जिसको बताया जा सकता है उसको वस्तु कहते हैं जिसका अध्ययन हो सकता है जैसे थोड़े और उदाहरण लेते हैं इसको समझा जा सकता है इसको समझा जा सकता है दो और मिला के पांच होते हैं ये समझ में आता है कभी नाम समझ सकते हैं ना आपको समझा सकते हैं दो और दो मिला के सात होते हैं दो और दो मिला के इन्फिनिटी तक कुछ हो सकता है उसको समझा जा सकता है इसको नहीं समझा सकता है वास्तविकता के साथ चलेंगे तो उसको समझा जा सकता है समझाया जा सकता है क्या एक समझ में आने से कितना सारा गड़बड़ दूर हो जाता है उसको अगर हम देखने जाते हैं तो अगर हमको एक चीज़ समझ में आ जाए कि दौड़ दो मिला के चार होता है ये एक वास्तविकता है एक रियलिटी है इसको समझ लेने से अपने आप ही जितने भी तरह के भ्रम हैं अंधकार हैं उससे हम दूर हो जाते हैं तो ये समझने की बात है कि प्रकाश एक वास्तविकता है एक रियलिटी है किसी एक जगह में वो होती है उसका एक प्रभाव है अभी वो कम प्रकाश अधिक प्रकाश की बात कर रहे थे उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो और आगे उत्तर क्लियर हो जाएगा तो हर एक इकाई का एक प्रकाश होता ही है हर इकाई का आपका शरीर का भी एक प्रकाश है अगर इन्फ्रालाइट लगाएंगे या और भी कई सारे आजकल तो ओरा कैमरा आ गए हैं, तमाम तरह की चीज़ें आ गई उससे पता चलेगा कि आपके शरीर में भी एक प्रकाश है और ये बल्ब जल रहा है इसमें भी एक प्रकाश है तो ये बल्ब जलने के पहले भी एक प्रकाश था ही ये बल्ब जलने के बाद भी प्रकाश है अब दोनों में इजाफा क्या हो गया हम दोनों का प्रकाश मिल गया इसका मतलब नहीं कि पहले अंधेरा था हम दोनों का प्रकाश मिलने से हमारे दोनों के प्रकाश बढ़ गए हर इकाई का एक प्रकाश है हर इकाई अपने में एक वास्तविकता है उसका एक प्रकाश के साथ ही है वो ठीक एक से अधिक मानव इकट्ठे हो गए तो उनका प्रकाश बढ़ता ही है एक से अधिक इकाइयां हैं ये सबका प्रकाश है अभी दो लाइट बंद कर दी तो भी मेरा चेहरा दिखाई देता है दो लाइट बढ़ा देने से मेरा चेहरा दिखना कम नहीं हो जाता बल्कि और चेहरे का ग्लेयर आप खुद ही बोल रहे हो कि ब्राइटनेस बढ़ जाता है कैसे बढ़ गया ये चेहरा भी एक वास्तविकता है ये बल्ब भी एक वास्तविकता है ये दोनों वास्तविकताओं के में कोई लड़ाई नहीं है कोई विरोध नहीं है ये सारा अस्तित्व में जितनी वास्तविकता है वो एक दूसरे के पूरक है कॉम्प्लीमेंट्रीशिप है ये नहीं कि इसके पहले अंधकार था कि प्रकाश में अंधकार रहता ही है अंधकार में प्रकाश रहता है ऐसा नहीं है इसको थोड़ा साफ साफ समझना चाहिए हर इकाई में प्रकाश नहीं है इकाई का मतलब ही है जिसमें प्रकाश रहता है ये कुर्सी में भी प्रकाश होता है साइकिल में भी होता है लोहा में होता है लकड़ी में होता है प्रकाश का मतलब यह कि पहचान सकते हैं प्रकाश का मतलब क्या हुआ पहचान जिसको पहचाना जा सकता है तो ये सब प्रकाश वास्तविकताएं जितनी भी वास्तविकताएं हैं सब प्रकाश ही है इस प्रकार से देखेंगे <क्र्कंग> तो जैसे इस पूरे अस्तित्व में दुख नाम की कोई चीज नहीं है इस पूरे अस्तित्व में दुख नाम की कोई चीज नहीं है अस्तित्व में मानव रहता है और अस्तित्व को नहीं समझता है तो मानव में उसका एक प्रभाव पड़ता है उसका नाम है एबसेंस ऑफ द रियलिटी उसको कहते हैं दुख दुख कोई वास्तविकता नहीं है मैं एक प्रश्न पूछू इस इसको पहले ठीक कर लेना थोड़ा ये कॉम्प्लीटेड मुद्दा दुख के विषय में।, में जो आपने बोला ना कि दुख है हाँ, एक रियालिटी नहीं अगर है। इससे जुड़ा मुद्दा पूछिए जैसे कई शहरों में बहुत सी इीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है और उसके लिए अब ऑर्डर निकल रहे हैं कि वो फलां सील कर दो फलां मार्केट बंद कर दो जी। अब एक आदमी के पास एक ही दुकान है उसने जिससे उसका घर परिवार रोजी रोटी चलती है और उसको सील कर दिया और वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि जाओ भैया ये तो इल्लीगल था बंद हो गया अब वो उसके लिए दुख है या नहीं है हम कैसे समझे कि उसके लिए दुख खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसकी रोजी रोटी इनकम बंद हो गई वहां से परिवार का पालन पोषण ऐसे हजारों और एग्जाम्पल हो सकते तो ये दुख का विषय बना या नहीं बना मतलब मैं इसको बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये बहुत ठीक से समझने की जरूरत है मानव को छोड़कर प्रकृति में कोई दुखी है जब अकाल पड़ता है सूखा पड़ता है तो जानवर तक बिना पानी के मरते हैं जंगलों में ऐसा बिना हो? पानी के मरते हैं दुखी होकर नहीं मरते हैं? नहीं वो मतलब अभाव में मरना मृत्यु होना दुख तो है ही वो कष्ट में तो, तो आप आप अनुभव करते हो महाराज नहीं तड़पते नहीं है क्या वो मरते हैं तो। वो तो जिंदा रहने के लिए तड़पते ही है उसको अनुभव हम करते हैं कि वो बेचारा दुखी है परेशान है ठीक आज सारे जानवरों के रहने की जगह हमने खत्म कर दी कि नहीं कर दी सारे जानवर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं क्या कर दिया आदमी ने क्या कर रहा है क्या करके आ रहा है कहाँ ले जा रहे हैं कोई दिखता है कोई आपको इसका प्रमाण दिखता है उनकी व्यवस्था उतना ही उनका विकास भाई ना उनपे कोई दुख नहीं है इतना बोलने में क्या दिक्कत है अपने को मानव में दुख है तो आप ये तो यह माने कि मानव पैदा इसीलिए हुआ दुखी होने के लिए एक तो ये मान्यता बना सकते हैं अपन कि भैया मानव में दुख रहेगा सच्चाई है वो तो आपका मान्यता ऐसा है ठीक है ये हमारा मान्यता इस प्रकार बनता है प्रमाण के साथ इस प्रकार से बनता है कि अगर हम प्रकृति में रहते हैं अस्तित्व में रहते हैं और उसको अगर हम ठीक से नहीं समझते हम कहीं भी रहो दुखी रहते हैं उसको फाइव स्टार में लियाओ तो भी दुखी रहता है उसको रिजॉर्ट में लिया तो दुखी रहता है झाड़ के नीचे बैठाओ तो दुखी रहता है एरोप्लेन में चढ़ाओ तो दुखी रहता है तो मानव में ना समझी ही दुख है तो वस्तु क्या है ना समझी वस्तु है या समझदारी वस्तु है रियलिटी क्या है इसको तो तय करना पड़ेगा नहीं तो ये शिविर का कोई मतलब नहीं निकलता मानव में नासमझी भ्रम है या रियलिटी है ना समझी को भ्रम बोले या रियल्टी बोले रियल्टी में रहते हुए रियलिटी को नहीं समझना ही ना समझी और क्या होता है अस्तित्व में कोई भ्रम होता है अस्तित्व में रियलिटी होती है एग्जिस्टेंस में सब सच्चाइयाँ हैं हम हम मानव भी एक सच्चाइयाँ हैं मानव उस अस्तित्व में सच्चाइयों के बीच रहते हुए भी उन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं रहने के कारण ही भ्रमित रहता है उसका प्रभाव है कि वो दुखी रहता है दुख दुख एक इंडिकेशन है दुख क्या है लिख लीजिए समझ में आ जाएगा दुख क्या है एक इंडिकेशन है कि हमारी समझ अभी पूरी नहीं हुई है अभी आपने ऐसे बोला था ना कि प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के संपूरक हैं। हाँ जी तो अगर संपूरक है तो दैट मीनस वो रियलिटी हुई ना अनरियलिटी कैसे हुई और फिर आपने ऐसे बोला था कि अभी ये सारी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है फिर दो लाइट ज़्यादा हो जाती है तो ज्यादा पड़ेगी दो लाइट्स कम हो जाती है तो आपका शक्ल दिखेगी लेकिन उतनी ब्राइटली नहीं दिखेगी। तो मतलब वो अंधेरा थोड़ा सोचो क्या सोचो आपको मेरा चेहरा अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है दे रहा है दो लाइट और लगा दूसरा तो दिखाई देगा क्या देगा तो ज्यादा दिखाई देगा ना और ब्राइटली मतलब हो जाएगा अरे तो मतलब ज्यादा शाइन करेगा ना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा तो ज्यादा दिखेगा ज्यादा <laughs> इन द सेंस ज्यादा ब्राइटली दिखेगा बड़ा हो जाएगा। जैसे कैमरा फोटो लेते हैं फोटो लेते हैं तो फोटो लेते टाइम एक होता है ये काम उजाले में पिक्चर ले रहे हैं तो पिक्चर थोड़ी डार्क आती है वही लाइट अगर इंक्रीज करके फिर पिक्चर लेते हैं तो फोटो डाक आ, मतलब लाइट और रियालिटी हुई ना अब अगर लाइट नहीं बढ़ा पा रही हो तो नाइट मोड ऑन कर दो सब रिकॉर्ड हो जाता है मैं कैमरा एग्जाम्पल दे रही थी कैमरा रियालिटी नहीं बोल रही थी अभी वैसे पूछ रही हूँ मैं अरे मेरे भाई जो उदाहरण लोगों से भी बात होगी ना तो नाइट मोड ऑन कर देते और लाइट बढ़ाए बिना कैसे रिकॉर्ड हो जाता है, है? इसका मतलब यह है कि लाइट हर चीज में पहले से ही है लाइट का मतलब क्या होता है प्रकाश का मतलब क्या होता है अब मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा हमको बात करना पड़ेगी ना थोड़ा हो सकता है काफी लोग को लगेगा कि थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो गया लाइट का मतलब यह होता है प्रकाश का मतलब होता है कि पहचान ही प्रकाश होती है अंधकार का मतलब ये होता है कि पहचान नहीं हो पाई इसका नाम अंधकार है नहीं तो ये तो तुलनात्मक में चले गए हम।, हम तो तभी तय नहीं कर पाएंगे क्या लाइट है क्या प्रकाश अंधकार है भैया एक मिनट इसको तय कर लीजिए प्रकाश का मतलब होता है कि पहचानने योग्य हो गया मतलब प्रकाश है हाँ या ना पहचान नहीं पाए उसका मतलब अंधकार मानव अभी मानव को पहचान पाया हाँ या ना तो अंधकार में जी के प्रकाश में क्या अंधकार है मानव को अध्ध... नहीं समझ पाया मानव के बारे में प्रकाशित नहीं हो पाया ठीक है इतनी बात भैया इतनी बात समझ में आती है हाँ भैया पहचान के लिए ना प्रकाश में थोड़ा अंधेरा होना जरूरी है क्योंकि एक्सेसिव लाइट आंखों को चौधिया देती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता क्या बात की ताली बजा रहे भाई ये <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> आप ये कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं माइक इन देना अभिया वो ये कह रहे हैं कि दुख के बिना सुख का पता ही नहीं चलेगा ठीक ये बेसिक मुद्दा है गलती के बिना सही का पता ही नहीं चलेगा झगड़े के बिना संबंध का पता ही नहीं चलेगा है ना लड़ाई के बिना स्नेह का पता ही नहीं चलेगा भूख के बिना खाने का पता ही नहीं चलेगा ठीक एक ही अजमशन हमारा बैठा हुआ है हम उसी के इर्द गिर्द अभी ताने बने को बुन रहे ये कहा ही है आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज हम अभी हम आँख से देखने की बात कर रहे हैं या समझ से देखने की बात कर रहे हैं पहले इसको तय करो समझ समझ में कौन सी लाइट से चुनझा जाता है मामला हम सूरज जैसी चीज़ को भी यहाँ बैठ कर समझ पाते हैं अगर आप आँख से देखने की बात कर रहे हो तो आँख को पहले ही कह दिया आँख एक पर्टिकुलर रेंज यहाँ से यहाँ तक को देख पाती इतने वेवलेंथ आपने सब पढ़ाई है इससे अधिक नहीं देख पाती उससे कम नहीं देख पाती कान से देखने की बात कर रहे हो तो ध्वनि को देखने के लिए मानव के जो कान है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही काम करते हैं उससे अधिक अगर सुनाई देने लगेगा तो पागल हो जाओगे आपको जितना सुनने की ज़रूरत है उतना ही सुन पाते हो उससे अधिक कुत्ता सुनता ही है नाक से गंध हम देखते हैं नाक का भी एक रेंज है कि पर्टिकुलर कुछ ही गंध हमको पकड़ में आती कुत्ते को ज़्यादा गंध पकड़ में आती है एक कुत्ता जो है वो पाँच हजार मानव को अलग अलग तरीके से पहचान पाता है ये किसी कुत्ते ने नहीं बताया आदमी ने बताया है ना ऐसे कोई आदमी रिसर्च करके बताए और उसका कुछ कुछ प्रमाण अपने को मिलता ही है चोर को पकड़ लाते हैं वहाँ चोरी जहां होती है वहां गंध को पकड़ाते हैं हमारे नाक में तो पकड़ में नहीं आता तो हमारे नाक में पकड़ भी नहीं आया इसका मतलब वो गलत हो गया उसको प्रमाण नहीं करें इंद्रियों के माध्यम से प्रमाण की बात नहीं हो रही है अभी अपन इसी में उलझ रहे हैं समझ के माध्यम से प्रमाण की बात हो रही है समझना इंद्रियों से ऊपर की चीज है भैया भैया संवेदना की जो फ्रीक्वेंसी है हाँ ऐसे समझ की फ्रीक्वेंसी नहीं होती आप ये कह रहे हैं भाई समझ की फ्रीक्वेंसी समाज की फ्रीक्वेंसी ये है एक चींटी से लाकर एक पत्थर से लाकर पूरे गृह गोल पूरे अस्तित्व को समझ सकते हैं इतना रेंज है अभी हम बहुत ही कम रेंज में काम कर रहे हैं अभी हम समझना को ही समझना मान लिए समझ के रेंज हमने कम करके कर रखी हुई है अभी हमने मानव में दो चीज़ें होती हैं मैं और मेरा शरीर वो मेरे शरीर को ही कर रखा है हमने समझ की रेंज छोटी कर रखी है ये जो समझ के रेंज को हम पूरी यूट, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इसी कारण दुखी है ठीक है मैं इस पर सोचूंगा थैंक यू सोचिएगा जी भैया थैंक यू माइक दीजिए इनको भैया को हाँ <coughs> भैया बे उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है जो आपने अभी बोला ना कि आख से हम देख रहे हैं जैसे प्रकाश के बारे में ही बात चल रही थी यहां पर तो हम जितना आख से अपना देख पा रहे हैं, उतने कोई हम समझ पा रहे वो समझ हम सोच रहे पर समझना उससे भी कहीं ऊपर ऊपर है। उपर की चीज़ बात ठीक है जो चीज हमें आँख से नहीं दिखाई दे रही है जैसे आपने सूर्य का एग्जाम्पल दिया हाँ। राइट अब आख से अब सूर्य के अंदर तो जाके नहीं देखेंगे पर समझ तो सकते हैं। ना ठीक बात वो वाली बात बिल्कुल ठीक बात हाइड्रोजन हिलियम का जो धमाका हो रहा है उसको आप आंख से नहीं देख सकते आपके आंख फूट जाएंगे है ना लेकिन आप आप समझ से देख सकते हैं आ, समझ नहीं फूटेगी आपकी तो समझ करें ज्यादा है जी सर आप एक बार वास्तविकता प्रमाण और अस्तित्व का पूरा डेफिनेशन दे दीजिए तो शायद सब क्लियर हो जाएगा हाँ कर रहे हैं उसी भी जा रहे हैं वास्तविकता का मतलब ये होता है वस्तु वस्तु का मतलब जो है एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज होती है उसके चार भाग होते हैं अभी ये सब शब्द हैं फिर आप परेशान हो इसको कहते हैं वास्तविकता एनी एंटिटी विच एग्जिस्ट उसमें चार चीजें होती हैं और किसी का होना वो अस्तित्व है और होना किसका है तो नियम का है कोई भी चीजें नियम पूर्वक है तो इस प्रकार से अस्तित्व एक नियम पूर्वक है और इकाइयां जो है रूप गुण स्वभाव पूर्वक है इस प्रकार से वास्तविकता को भी समझा जा सकता है और अस्तित्व को भी समझा जा सकता है कोई भी चीज़ किसी नियम से है वो नियम पूर्वक होना ही अस्तित्व है और कोई भी चीज़ है तो उसके कोई कैरेक्ट्रिस्टिक है कोई रूप है कोई गुण है कोई स्वभाव है कोई धर्म है तो ये रूप गुण स्वभाव धर्म को हम समझ पाते हैं ये उसका वास्तविकता है एंड इट एग्जिस्ट वो रहती है किस प्रकार रहती है किसी नियम से रहती है तो नियम बराबर अस्तित्व है और रूप गुण स्वभाव बराबर कोई इकाइयाँ है वास्तविकता है कोई डिफिकल्टी है समझ में आएगा अभी सरल आ जाएगा समझ में ठीक है हाँ जी किसको आप शांति कहते हो अब मतलब जिस तरीके से ये समझ रहे हो ध्वनि के अभाव को शांति कहेंगे ध्वनि का अभाव है ही नहीं अभी आपके पास अभी नए नए मीटर आ गए हैं यदि उन मीटर को लगा दो इतनी आवाज़ है इस अंतरिक्ष में इतनी आवाज़ है कि धरती के अंदर इतनी आवाज़ है ये मानव के शरीर में इतनी आवाज़ है कि आदमी कान पक जावें है ना शांति का मतलब ये है कि हमको समझ में आ जाए कैसे जीना है तो शांति तो सुनने वाली शांति क्या होती है समझ में नहीं आया तो आपको अशांति होती है जैसे यहीं पर आप सुन रहे हो और कुछ समझ में नहीं आया तो क्या लगता है शोर हो रहा है वो शोर लगेगा यदि आपने जो कुछ सुना आपको समझ में आ गया तो शांति हो गया तो समझ गए तो शांति नहीं समझे तो हल्ला गुल्ला समझ गए तो प्रकाश और नहीं समझे तो अंधकार समझ गए तो सुख नहीं समझे तो दुख ये बात समझ में आ रही है <coughs> तो शरीर के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो ठंडे के साथ गर्म पकड़ में आता है वो तुलनात्मक है अगर शरीर के आधार पर ही हम चीज़ों को समझने के लिए अगर हमने जीत बना ली है तब तो तुलनात्मकता में फंस जाने वाले हैं हमारा समझना शरीर से ऊपर की चीज़ है उसमें कोई तुलनात्मक नहीं है हम ठंडे को भी समझ सकते हैं गर्मी को भी समझ सकते हैं उष्मा को भी समझ सकते हैं ठीक है ना तो जो कुछ भी प्रश्न आ रहा है वो कोई गलत प्रश्न ऐसा नहीं है वो कहाँ अटक रहा है हम शरीर की सीमा में ही चीजों को परसीव करना चाहते हैं शरीर के परसेप्शन में सेंसेशन के माध्यम से कुछ बातें पकड़ में आ सकती है इससे अधिक नहीं आ सकती है उससे अधिक के लिए आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा थोड़ा मन लगाना पड़ेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा उसी को बोलते हैं समझना ठीक है ना तो जो चीज़ समझ में पकड़ में आने वाली है वो समझ में पकड़ में आएगी नाक में समझ आ जाएगी ऐसा नहीं है कि समझ की सारी वस्तु हम नाक से इंद्रियों से पकड़ लेंगे ऐसा नहीं है भैया हाँ जी हमारे जो परसेप्शन होते हैं हाँ जिसे हम सेंसिटिविटी बोल रहे हैं रूप शब्द स्पर्श रूप रस, गंध आदि तो ये विषय जो हैं नासिका कान आँख आदि इनसे तो हम केवल ग्रहण कर रहे हैं हाँ। हमारे परसेप्शन तो मन में बन रहे हैं बिल्कुल ठीक बात और आपने जो मानव के दो भाग किए मैं और मेरा शरीर इसमें आपने मन को मैं के अंदर शामिल किया अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं था, मैंने शुरुआती हुआ था हाँ जी नहीं लेकिन थेक थेक आपने कहा ना कि समझ के स्तर पे समझना और हम शरीर के स्तर तो मन मन को आपने एक तरफ तो मैं के अंदर शामिल किया हालांकि मैं भी मानता हूँ का हिस्सा है सूक्ष्म शरीर है ऐसा मैं, मैंने जो समझाया अभी तक लेकिन आपने मैं इधर शामिल किया तो उससे और एक और प्रश्न पैदा हो गया कि संवेदना हम मन से ही ले रहे हैं तो मन की संवेदना और मन से ही परसेप्शन और मन से ही समझ ले रहे हैं तो समझ के स्तर पर इस प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा और संवेदना के स्तर पे सामंजस्य बैठ रहा है अगेन क्वेश्चन आके खड़ा होता है कि फ्रीक्वेंसी हम संवेदना के स्तर पर तो ले रहे हैं लेकिन समझ के स्तर पर नहीं ले पा रहे हैं देखिए सब लोग साथ चले संवेदना के स्तर पर यदि हम फ्रीक्वेंसी को बिठाने गए हैं उसी का नाम है अव्यवस्था मानव में कल्पनाशीलता है संवेदना से ऊपर की चीज मानव में कर्म स्वतंत्रता है संवेदना के ऊपर की चीज़ है संवेदना के आधार पर हम अपने परिवार में परिवार को नहीं बना पाए समाज में समाज को नहीं बना पाए प्रकृति में संतुलन को नहीं बना के रख पाए ठीक है ये बात तो एक तो ये मानना कि संवेदनाओं के आधार पर हम परसेप्शन में जो चल रहे हैं वो कहीं पहुंच गए ऐसा कुछ नहीं है आप किसी एक आदमी के साथ भी संवेदना के आधार पर संबंध को बना नहीं सकते हैं आपको जितना खट्टा लगता है उसको उतना खट्टा अच्छा नहीं लगता है आपको कोई चीज़ जितनी मीठी लगती है उसको उतनी चीज़ मीठी नहीं लगती है तो खट्टे और मीठे में आप जिंदगी में लड़ सकते हो और कभी भी हम तय नहीं कर पाएंगे कि ये कितना खट्टा ठीक होना ठीक है है ना तो ये यहाँ पर संवेदनात्मक विधि से हम कहीं पर भी कोई एब्सुलट चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे भैया फिर यहाँ पे हमें शब्द उपयोग करना चाहिए था संवेदना की जगह विषय क्योंकि ये इंद्रियों के जो विषय है ना ये विषय के स्तर पर संवेदना फिर गहरी स्थिति संवेदना में वेद है यानी ज्ञान जो हमें परसेप्शन से ऊपर लेके जाता है संवेदना वेद से बनाए वेद की सम्यक प्रकार से ग्रहण करना ज्ञान को अगर आपकी अनुमति हो तो कल तक के लिए प्रश्न को भी किया जाए जी प्लीज प्लीज आराम से भैया आप नोट कर लीजिए जी भैया जी भैया कल हम इस पर विस्तार से बात करेंगे थैंक यू भैया मैं आपकी बात समझ गया ठीक है ना यहाँ तक लेकिन अभी भी ये मुद्दा हमको स्पष्ट करना ही चाहिए कि सुख एक वास्तविकता है कि दुख एक वास्तविकता है आप सुख के लिए जुड़ना चाहते हैं या दुख के लिए जुड़ना चाहते हैं मैंने एक दुख की दुकान लगाई है आ जाओ भाई मानव है ना दुख केंद्र मानव दुख विकास केंद्र वो दुख की दुकान नहीं भैया सामान की दुकान है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो आपको लग रहा है सुख की दुकान है ना वो सुख की दुकान है ना वो दुख की दुकान है वहां पे कोई सामान मिलता है आप मान के जाते हो कि सुखी हो जाओगे आपका मानना है दुकान वाले ने नहीं क्लेम किया क्योंकि वो दुकान में इतने सामान के बीच में बैठा है वो सुखी नहीं है तो वो कोई क्लेम नहीं करता कि मैं सुखी हो जाऊंगे इससे ये तो आपका एजम्शन है ये बात समझ में आती है हम हम जिसको पाना चाहते हैं हमारे लिए अभी यहां से शुरू करते हैं वही ऑब्जेक्ट है उससे हम शुरू करते हैं इसलिए नहीं कि हम सब दुखी हैं इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं ऐसा नहीं है इसको बहुत ठीक से पकड़ लीजिए आप दुखी हैं इसलिए सुखी होना चाहते हैं ऐसा नहीं है जो सुखी है वो भी सुखी होना चाहता है वह सुखपूर्वक रहना चाहता है ये बात समझ में आ रही है सुख हमारी मौलिक आवश्यकता है सुख हमारे लिए एक भाव है वह हमारी मौलिक आवश्यकता है हम दुखी है इसलिए सुख चाहिए ऐसा नहीं है ना कभी भी आदमी होगा वो सुखी पूर्वक जीना चाहता है अब तक जितना हम सुखपूर्वक जिएंगे उससे और आगे भी सुखपूर्वक ही जीना चाहते हैं इनेट है मतलब इनेट है इसको कह सकते हैं इनेट है हमारे अंदर अगर किसी ने सुखी हाँ। सुख देखा है मतलब सुख बचपन से सुख सुख सुख सुख मतलब अपने हिसाब से चल रहा है सुख मिल रहा है अपने हिसाब से चलना सुख नहीं है मतलब की सुख मिल रहा है उसको उसको पता है की वो सुखी है और उसने दुख देखा ही नहीं है तो उसको पता कैसे लगेगा कि वो सुखी है मतलब उसको पता, होना ना कि वो सुखी है। दुखी नहीं साथ रहना सब होना चाहिए ना मतलब लाइफ में एक बैलेंस चाहिए मेरे को तो मतलब मुझे बोरिंग लगता है क्या सुख सुख सुख मिल रहा है नहीं पर्सनली लोगों का ऑब्वियसली आईनो के सबको सुख चाहिए यहाँ पे बट मुझे सब कुछ चाहिए सब चलेगा मतलब ये जो नहीं चाहिए था ना वो सब भी चलेगा सब चलेगा तो तो तो जो रखो ना क्या बनाइए तो मैं वही तो बोल अगर किसी ने वो सब देखा ही नहीं है और उसने सिर्फ सुख ही देखा है अपनी लाइफ में तो उसको पता कैसे लगेगा कि वो सुख देखिये आप जो भी बात कर रही हूँ ना आपका पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके लिए सुख क्या है आप बात करे सुविधाओं की मैं आपको बताता हूँ आप क्या बात करिए आप सुविधाओं की बात कर रही हो सुविधा में ही जरूर होता है कि आज सुविधा में ही सुविधा पता चलती है उस पर हम कल बात करेंगे है ना आपके अंदर अजम ये बैठा है कि सुविधा बराबर सुख तब आप कह रही हो कि भूख लगेगा तभी तो खाना अच्छा लगेगा है ना जब मैं पैदल चल के थक जाऊँगा तभी तो मेरे को पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगेगा तभी कोई कार में बैठा गया तभी तो अच्छा लगेगा आप सुविधाओं की बात कर रहे हो मैं सुख की बात कर रहा हूँ हमारे दोनों के प्लेन ही अलग अलग है बात करने की जगह अलग अलग है ये बात समझ में आई? सुविधाओं में तुलनात्मकता रहती ही है एक आदमी जिंदगी भर कार में बैठा है उसको पता ही नहीं चलता कि साइकिल में क्या कष्ट होता है नहीं होता है साइकिल में जरूरी थोड़ी कष्ट हो क्या मजा आता है ये नहीं पता उसको तुम्हारी बात में बात करते तो क्या मजा आता है पता ही नहीं उसको साइकिल वालों को ये नहीं पता कि कार में क्या मजा आता है ये आप कहना चाहती हो ना ये दोनों बातें सुविधाओं के बारे में बातें की बात होती है ना मतलब मेरे को साइकिल पे भी उतना ही मजा आता है है है जितना मुझे कार आ जाइए पर लिखा हुआ है। आपको हर प्रश्न प्रश्न का उत्तर चाहिए चाहिए कि नहीं किस प्रश्न में जीना है? चाहिए ही, ही हूं। <laughs> <laughs> मैं इसको सुख के रहा हूँ आप सुविधा को सुख कर रही हो हर एक संबंध माँ के साथ पिता के साथ भाई के साथ मित्र के साथ पति के साथ पत्नी के साथ वो संबंध को हम ठीक से जिए ऐसी योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसी योग्यता आ जाने को मैं सुख कह रहा हूं ठीक है ये बात आप अपने परिवार में समृद्धि पूर्वक जिएं, सदा सदा ऐसी योग्यता आप में आ जाए उसको मैं सुख कह रहा हूँ एक सेकेंड आपने बोला कि संबंध में हम अपने परिवार के साथ जिए अच्छे से खुश होकर वगैरह वगैरह को मिलकर वर्क करना परिवार वालों के अपने एक अपना बनी हुई है तो मैं अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकती ना फिफ्टी फिफ्टी सबको करना पड़ता है ठीक है ना तो पहला फिफ्टी आप अपना करोगे हाँ लेकिन उस फिफ्टी वो फिफ्टी इनफ नहीं होता ना ना तो आपकी तरफ से तो फिफ्टी वो हंड्रेड ही होगा कि नहीं होगा? आ, मेरा 50, 100 होगा मेरा तो हंड्रेड अगर हंड्रेड के नाम पे टेन हो तो क्या करें? मतलब? <laughs> <laughs> नहीं नहीं नहीं वो तो फिफ्टी है जो फिफ्टी है वो आप अपना पूरा लगाना चाहते हो या उसको भी कम करना चाहते हो नहीं वो तो पूरा ही लगाऊंगी तभी तो वही ना तो उसी के बात कर रहे है की आपके पक्ष से जो संबंध में जो होना चाहिए वो योग्यता आप में आ जाए वो 50 पूरा हो फोर्टी नाइन न हो हाँ। या ना हाँ हाँ तो अभी लगाती हो पूरा ट्राई ट्राई करती हो ट्राई करती हो ठीक ट्राई करने का मतलब ये है कि जितना है उतना लगाते हैं अब उससे अधिक नहीं होता है <laughs> तो सारे चोर भी ट्राई करते हैं डाकू भी ट्राई करते हैं अपराधी भी ट्राई करते हैं आप भी ट्राई करते हो सभी ट्राई करते रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अभी हम सुख कह रहे हैं थोड़ा सा फोकस होकर बात करेंगे तो आगे बढ़ जाएगी बात हम समृद्धिपूर्वक जिए हैं अमीरी गरीबी के चक्कर में न पड़ें इसको हम सुख कह रहे हैं आप बोले नहीं थोड़ी गरीबी थोड़ी अमीरी बिना क्या मजा आएगा हम कह रहे हैं कि अभयता अभ्यतापूर्वक जिए आपको कोई भाई ना हो और आपसे भी किसी को भाई ना हो आपको कोई भाई ना हो और आपसे भी किसी को भाई ना हो ऐसे जीने की योग्यता आप में आ जाए उसको हम सुख कह रहे हैं इसमें दिक्कत है आपको कोई कोई दिक्कत नहीं शासन नहीं हो आप किसी पे शासन नहीं करो कोई आप पे शासन नहीं करे आप स्वतंत्रतापूर्वक समझदारी के साथ व्यवस्था व्यवस्थापूर्वक जियो इसको हम सुख कह रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं ये ठीक है ये बात ये अपने आप में एक रियलिटी है ये एब्सोलट चीज़ है इसको हम समझ सकते हैं और इसको हम जी सकते हैं हम नहीं समझे थे तब भी हमको ये चाहिए था जब हमने ये नई भी समझा तब भी हमको चाहिए था आज समझ जाएंगे तो भी चाहिए कल को आने वाले बच्चों को भी चाहिए ये हमारी मौलिक ज़रूरत है क्या ज़रूरत है ये मौलिक ज़रूरत है कितना समय हो गया टाइम है अभी ठीक है आगे बढ़ाते हैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी हाँ जी थोड़ा आगे बढ़े तो मानव में दो चीजें हैं एक मैं हूं एक मेरा शरीर है ठीक है कैसे पता तो करें बाबा। हाँ जी कुछ कह रहे हैं ठीक है हो सकता है ये बात सुन के आपको लगे कि हम अभी स्परिचुअलिजम पे आ गए हैं हमको उससे कोई परहेज नहीं है लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर बात बहुत ऑब्जेक्टिवली की जा रही है ये कहा जा रहा है कि मानव में कल्पना चलता है कर्म सुधता है और मानव को देखेंगे तो मानव में एक मैं और एक मेरा शरीर ऐसी दो वास्तविकताएँ हैं ऐसी दो वास्तविकताएँ हैं ठीक है ना कैसे पता करें कि दो, दो वास्तविकताएँ हैं कैसे निरीक्षण करेंगे पहले निरीक्षण का आधार होगा क्रियाएं। मैं में कुछ क्रियाएं होती हैं मेरे शरीर में कोई क्रिया होती है, ठीक है थोड़ी थोड़ी बात करते हैं थोड़ा आप सोचिएगा आगे चीजें बढ़ेंगी जैसे दिल का धड़कना या आप में होने वाली क्रिया है या आपके शरीर में होने वाली क्रियाएँ खून का बनना किडनी का फिल्टर करना नाखून का बढ़ना बाल का बढ़ना घटना इत्यादि इत्यादि ये सारी क्रियाएं आप में हो रही है या आपके शरीर में हो रही है किस में हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप जिम्मेदार हो हो या नहीं सुबह उठ के बोलते हो आज रात में मैंने बहुत खून फिल्टर किया अगर दो चार दिन बोलोगे तो लोग ले जाएंगे डॉक्टर के पास कि कुछ हो गया इसको इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो ये हाथ जैसे हमारे एक अंगूठा हो गया चार उंगलियां हैं इसमें ये हड्डियां हैं ये ऐसा ऐसा है इसका रचना जो हुआ ये मेरे कहने से हुआ है इसका जिम्मेदारी मेरा है तो मेरे शरीर की रचना प्राकृतिक नियम से हुई है उसके लिए उसमें कोई क्रियाएं चल रही है उसके लिए मैं कुछ भी जिम्मेदार नहीं हूं स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उसको आगे देखेंगे <coughs> लेकिन इन सारी क्रियाओं को चलाने वाला मैं हूं क्या इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है यह समझ में आता है एकदम ऑब्जेक्टिवली कोई आप रहस्य में मत जाइए क्या होता है ना हमारा एक बहुत पुराना अभ्यास है क्या अभ्यास है जैसे ही कोई ज्ञान के बात शुरू होती है हम तुरंत रहस्य में चले जाते ज्ञान बराबर ये पूरा कार्यक्रम है ज्ञान बराबर प्रमाण रहस्य से मुक्ति आप बिल्कुल भी कल्पना चलते गए मत उड़ाई ना द्वेत में जाइए ना अद्वैत में जाइए दोनों बैठे हैं मेरे पास ये द्वेत भी अद्वैत यहां बैठा हुआ है न वेद में जाइए न वेदांत में जाइए वो भी हमारे बैठे हैं साथी कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम नहीं है एकदम यहीं रहिए आराम से बैठिए और आराम से चीजों को सुनिए समझिए और खुद निरीक्षण करके देखिए ऐसा है या नहीं है क्योंकि ज्ञान शब्द सुनते से हम रहस्य में चले जाते हैं ठीक शरीर में कोई क्रियाएं हो रही हैं वो हमारे कहने से नहीं हो रही ठीक है, है ना ये बात लेकिन कुछ क्रियाएँ मेरे में हो रही है क्या क्या क्रियाएँ हो रही बताओ सोचना अभी ये मेरे में हो रही है चलना हाँ सुखी होना गुस्सा होना ईर्ष्या करना है ना दुखी होना आवेश होना इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी है ना इत्यादि इत्यादि इत्यादि क्रियाएं हो रही हैं किसमें हो रही हैं ये ये किसमें हो रही है क्वेश्चन है, है। गुस्सा ईर्ष्या और जो आपने लिखा है बाद में वो सब सुख का पार्ट है या फिर नॉर्मल फीलिंग्स है या फिर क्या है मतलब एक आपने आपके लिए तो नॉर्मल है अरे <laughs> गुस्सा आना रोना झगड़ना लटना पीटना डांट खाना मार खाना मैंने मारखाना बोला अरे अभी तो बोला था मेरे को तो वो कोई टेंशन नहीं होगी तो ये टेंशन हो जाएगी की टेंशन क्यों नहीं है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है आप क्वेश्चन ऐसी भटक गए बोलो क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है की ये और ये सब जो आपने लिखा है गुस्सा है। कहा है <coughs> तो नहीं, तो तो तो नहीं वो तो अनरियल है रियलिटी है जो रियलिटी है उसको हम नहीं समझते है तो उसका इंडिकेशन हमारे में दुख के रूप में है कोई रियलिटी है उसको हम समझते है उसका इंडिकेशन सुख के रूप में है अगर वो इंडिकेशन है, दाट, दाट इसका मतलब है, हम में है। <coughs> यदि भ्रम में रहता हूँ तो एक दुख के रूप में वो इंडिकेट होता है वास्तविकता सच्चाई दुनिया में अस्तित्व में है यदि मैं उसको समझता हूँ मैं सुखी रहता हूँ सुख के भी इंडिकेशन होते होंगे ना नहीं है सुख के इंडिकेशन लिखे वहां तो जब सुख के इंडिकेशनिटी बोला था मैंने पूरक एक दूसरे के।, के पूरक नहीं कहा, भाई। मैंने ये कहा नहीं। कि दुख तब तक रहता है जब तक सुख नहीं रहता है जैसे सुख आता है तो दुख लड़ाई थोड़ी करता है उससे तो ये कहा यही कहा कि दुख जो है सुख का अभाव है दुख क्या चीजें है सुख का अभाव है आप बोल रहे हैं कि सुख क्या चीज है दुख का अभाव है रियलिटी में वैसा नहीं है सही का अभाव गलती है है ना इतने तय करने की बात है ज्यादा ज्यादा कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें ठीक है ना उन पॉइंटर्स में दुख लिख सकते हैं ना किन लिख रहे हैं ना वो आप नहीं चाहते हो वो लिखा है वहाँ पर आप नहीं चाहते हो आप सुखी होना चाहते हो आप दुखी होना नहीं चाहते हो आप सुखी भी कभी रहना चाहते हो ज़्यादातर दुखी रहते हो आप नहीं चाहते हो यही तो लिखा है तो सुख क्या है समाधान है दुख क्या है समाधान का अभाव है वो क्या चीज़ हो गई आपके सामने दूसरा मानव है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो मानव तो है ही ना उसको आप समझ नहीं पा रहे हो इसलिए दुखी हो प्रकृति तो है ही ना प्रकृति को आप नहीं समझ पा रहे हो इसलिए दुखी हो तो सुख और दुख आपके अंदर एक इंडिकेटर है विच इंडिकेट्स यू विच डायरेक्ट यू कि आप कुछ चीजें मिसिंग कर रहे हो तो दोनों तरह के इंडिकेशन हमको मिलते हैं आप कौन सा इंडिकेशन हमको चाहिए यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो सुख की तरफ काम करेंगे यदि कभी सुखी कभी दुखी होना चाहते हैं उसके लिए काम करिए आपकी स्वतंत्रता है ठीक है बात <coughs> बात हाँ जी नहीं सुना दिया अरे चाहना दुख है या चाहना की पूर्ति नहीं होती वो दुख है बोलो चाहना दुख नहीं है चाहने की पूर्ति नहीं हो पाती या तो इस कारण से कि गलत चीजें चाली हैं या तो इस कारण से कि चायना की पूर्ति हो उसके लिए कोई हाँ बस बढ़िया मेरे को भी तो दिखे कौन बोल रहा है जब प्रकाश प्रकाश का रियलिटी रियलिटी समझ में आएगा प्रकाश है उसके बाद ये टॉपिक आएगा सुख एक रियलिटी है फिर सुख अगर समझ में आएगा तब जाकर के ये सुख का अभाव कैसा है ये समझ में आएगा ठीक बात बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगा फिर से कह दो भाई जैसे भैया ने यहाँ पर बोला की प्रकाश समझ में आएगा राइट प्रकाश रियालिटी है अंधकार जैसे अंधकार वाला टॉर्च नहीं बना सकते प्रकाश ऑलरेडी बताया जा सकता है तो प्रकाश समझ में आएगा उसके बाद फिर सुख भी समझ में आएगा सुख समझ में आया मतलब जैसे दुख है तो दुख क्या है सुख का अभाव है ये चीज समझ में आएगा जब यह हमको समझ में आ जाएगा कि दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वो तो सिर्फ सुख का अभाव है वो अब हमको समझना है तो सिर्फ सुख को ही समझना है बिल्कुल ठीक सुख समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा चीज समझी है यह है यानी इसको समझना होता है या ये नहीं है यहां पर नहीं उसको समझना होता है किसको समझे कालिन नहीं इसको उसको समझें किसको समझे बताओ वो दिख रहा है उसको समझेंगे यहां पर यह नहीं है क्या नहीं है कालीन नहीं कालीन को समझे तब तो बोल रहे यहां नहीं है कालीन कहीं है भले छोटा है तो क्या हो गया पीछे ऊपर वाले माइक दो भाई <coughs> ये आपने कहा कालीन नहीं है बट काली काली नहीं ऐसा कोई चीज नहीं होता रे भाई ठीक है ठीक है मतलब आ, मतलब मतलब इस हॉल में हाथी नहीं है हाँ मतलब हाथी तो कहीं है ना मतलब हाथी नाम की वस्तु कहीं ना कहीं है, है मैं ये, ये कह सकता कि इस हॉल में जबलू नहीं है क्योंकि जबलू नाम की वस्तु कहीं नहीं है कहीं नहीं है इज दैट की हाथी की रियालिटी है हाथी रियालिटी है बट इस हॉल में नहीं है वैसे ही अस्तित्व अंधकार की रियलिटी है लेकिन हाँ। वो प्रकाश जो दुख के विरोध में है कहीं ना कहीं है अस्तित्व में है अस्तित्व में हर चीज संपूरक है कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे को से जुड़ी हुई है आप हेड के बिना टैल की कल्पना नहीं कर सकते मीनस एक सिक्के के साथ पहलू है सुख और दुख सुख तो सिक्के के दो तो पहलू के रूप में हमने समझाया अभी तक आई वॉन्टा करना चाहिए इसको थोड़ा ओपन करना चाहिए ठीक किन तर्कों से हमने इसको समझा है उसको थोड़ा सा रीओपन करके सोचिए। आप आधी दूर तक जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है हाथी है हाथी इस कमरे में नहीं है हम तभी बात कर पा रहे हैं जब हाथी नाम की कोई चीज़ है यहाँ तक आपका हमारा भी इसमें इस समानता है है ना अब जैसे जिगलू बोल दिया जिगलू कोई चीज़ ही नहीं है नहीं है तो नहीं उसकी हम बात ही नहीं कर सकते हैं ठीक है ना ये बात वैसे ही दुख है तभी हम दुख की बात कर रहे हैं दुख की बात नहीं कर सकते हम सुख का अभाव हम ये कहेंगे हाथी का अभाव हम ये नहीं कहेंगे जिगलू का अभाव जिगलू आ गया अभी पता लगा आपको नहीं वो आप वो वो एक नाम रखा है अभी आपने <laughs> अब उस जिगलू को पिघलू कर दीजिए कोई बात नहीं ठीक बात है मजाक की बात है हाथी के बारे में बात हो सकती है हाथी के होने की उपयोगिता के बारे में बात हो सकती है हाथी उपयोगी वस्तु है और हमारे पास नहीं है उसका अभाव हमको हो सकता है तो हम अभाव संपन्न नहीं रहते हैं अभाव ग्रस्त नहीं रहते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपकी गाड़ी में अटक गई मानव अभावग्रस्त रहा है रह रहा है किस बात का अभाव है वास्तविकता जैसी है उसको नहीं समझ पाने से अभाव की मानसिकता हमारे में उदय होती है उसका नाम दुख है तो दुखी मानव नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दुख वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु तो वास्तविकता है रियलिटी है उनको हम नहीं समझ पाए तो हमारे जीने में जो भी अभाव बना उसका नाम हमने दिया है दुख हम नामकरण हम करते हैं नाम हम करते हैं कोई भी चीज का नाम हम देते हैं एक ए नाम है जब वास्तविकता में हम रहते हैं वास्तविकता को समझते हैं वो जीने का एक स्वरूप है उसका नाम ए दे देते हैं एक बी है स्थिति उसमें हम वास्तविकता में रहते हैं वास्तविकता को नहीं समझे रहते हैं ऐसी एक स्थिति को बी नाम देते हैं इन दोनों में कॉमन चीज क्या है एक वास्तविकता और दूसरा वास्तविकता का मानसिकता में अभाव वास्तविकता में रियलिटी में अभाव नहीं है हमारे को समझ में नहीं आया उसके कारण हमारे मानसिकता में अभाव आ गया इसको सोचिएगा आज रात भर सोचिएगा ठीक है बात ये बात समझ में आई जी भैया ठीक है ठीक ठीक है।, <coughs> है जी हाँ जी हाँ जी ए, मुझे क्या लगता है कि ये सारे टॉपिक उस तीन टॉपिक में आई रहे हैं। हाँ तो मैं वही चाह रहा हूं कि अगर जैसे हम सब थोड़ा सबर रखेंगे हाँ तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारे प्रश्नों के उत्तर होते जाएंगे और हम भी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं ठीक बात ये एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है कि किसी मुद्दे पर जो बात हो रही है उस मुद्दे पर उस समय जितने प्रश्न हो सकते हैं उसको करना चाहिए उससे भिन्न कोई मुद्दा आ गया उसको डायरी में लिख लेना चाहिए हो सकता है कि आने वाले समय में वो हाल हो जाए और यदि हाल नहीं हो तो कल पूछिए परसों पूछिए उसके लिए स्वतंत्रता है अगर इतने लोगों में हम चलेंगे तो हमको कोई एक चर्चा को संवाद को एक दिशा को बना के रखना पड़ेगा जैसे कोई एक आदमी किसी बात पर उसको नहीं खिड़की खुल रही किसी कारण से तो उसको अपने में उसको एक लिखना चाहिए कि मेरे लिए अभी ये मुद्दा है मेरे को अभी सोचना है इस पर है ना तो ये नहीं कि उसको हम छोड़ के आगे जाना चाहते हैं मैं मेरी तरफ से किसी को भी छोड़ के आगे जाना चाहता नहीं क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है यदि एक हमारे में से एक आदमी अटकी गया कि सुख किया और दुख तो दोनों ही रियलिटी है जी अब क्या हो गया कि सदन अटकेगा तो आपका भी कोई नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है क्योंकि अब इतने सारे मुद्दे निकलेंगे इस बातचीत में जो आपने तो बड़े आराम से जाने दिए थे कि नहीं जानो तो जानो कोई बात नहीं हमको पकड़ में आ गए थे लेकिन चर्चा करने से कई बार उसके बहुत सारे डिटेलिंग होने वाली है विचुअल बेनिफिट हो है ना तो उस पर चलिए आप भी धीरे बना के रखिए और उसको भी बना देते हैं क्या बना देते हैं यदि दे इस मुद्दे से जुड़ा हुआ मुद्दा है तब तो हम उसको अभी करेंगे यदि इस मुद्दे पे कोई कंक्लूजन पर पहुँचना है और हो सकता है उस कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए मुझे कुछ थोड़ी सी शोध करना पड़ेगा तो मैं अपने में उसको एक प्रोजेक्ट बना के अभी पेंडिंग रखूंगा आई हैव नॉट कंक्लूडेड बट आई एम स्टिल ओपन टू री इट ठीक हो सकता है हमको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा ये पेन है और ये पेन यहाँ पर नहीं है इतना सा बात है तो पेन है तभी तो पेन की बात कर रहे हैं इतनी सी तो बात हो रही है ये पेन एक वास्तविकता है यहाँ पर अभी है और यहाँ पर अभी तो यहाँ पर तो है ही तो अस्तित्व में है पेन एक वास्तविकता है यहाँ पर उसका अभाव रहा है यहाँ पर उसका अभाव नहीं है कुल इतनी बात है दोनों परिस्थितियाँ हैं तो उसको समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोनों विधि जो अभी रविंद्र भाई करे वो भी ठीक है और जो चल रहा है वो भी ठीक है।, है।, है? अच्छा है।, हाँ। है और सूर्य का प्रकाश एक तरफ पड़ रहा है एक समझ सकते है अभी हमने जिस साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसको हमने उजाला नाम दे दिया है जिस तरफ नहीं पड़ रहा है उसको हमने अंधेरा नाम दे दिया लेकिन वास्तविकता उजाला ही है उसका प्रकाश पढ़ ही रहा है मतलब और चूंकि धरती अपने में अपार है तो धरती की छाया अंधकार के रूप में प्रतीत होता है ठीक है कोई बात नहीं तो अभी हम लोग का समय पूरा हो रहा है इन दोनों चीजों को हम और आगे समझते हैं थोड़ी सी आगे बात बढ़ाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं मानव का अध्ययन कर रहे हैं आपको कहाँ करना है अपने में तो करना है कि ऐसा है या नहीं है तो मे की कोई आवश्यकताएं हैं और मेरे शरीर की कोई आवश्यकता है कोई बता सकता है मे की क्या आवश्यकता है और शरीर की क्या आवश्यकता है पहले बात करते हैं शरीर की क्या आवश्यकता है आहार और कपड़ा मकान गाड़ी गाड़ी किसको चाहिए इसी को भ्रम बोलते हैं खाना किसको चाहिए आपको कि आपके शरीर को कपड़ा किसको चाहिए आपको कि आपके शरीर को सोना किसको चाहिए आपको कि आपके शरीर को ठंड किसको लगती है आपको कि आपके शरीर को गाड़ी किसको चाहिए आपको कि आपके शरीर को मोबाइल किसको चाहिए मोबाइल आपको चाहिए मैं को चाहिए कितने को लगता है कि मोबाइल मेरे को चाहिए हाथ उठाएं कितने को लगता है कि शरीर को चाहिए शरीर को क्यों चाहिए आप बताओ आप बताओ माइक देना भाई जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो किसी दूरी पे मैं ऐसे वन टू वन बात कर सकता हूँ लेकिन शरीर पहले किया है आपने हाँ किया है हाँ, <laughs> तो बहुत अच्छी बात कर कर दी तो वो मुंह का मतलब बोलने का एक्सटेंशन ही है आगे जाके दूर से बोलने का एक्सटेंशन है शरीर का ही एक्सटेंशन है जिस इन्होंने क्या कहा समझ में, में मेरे ख्याल से आया नहीं इन्होंने ये कहा बात किसको करना है आपको करना है कि आपके शरीर को करना है बात किसको करना है आपको करना है कि आपके शरीर को करना है और आप बोलते किसको शरीर तो को बोलते बोल आपको बात करना रहती है आपके शरीर को बोल देते हो वो बोलता रहता है ठीक पास में रहता है तो कान में बोल देते हो थोड़ा दूर रहता है तो ऐसे बोल देते हो और दूर हो जाता है तो चिल्ला के बोलते हो और दूर चला गया तो घर की छत पर खड़ा होकर बोल देते है और दूर चला गया तो आप किसको हेल्प कर रहे हो आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो या अपने शरीर को हेल्प कर रहे हो मोबाइल से आप अपने को हेल्प कर रहे हो या अपने शरीर को हेल्प कर रहे हो शरीर को हेल्प कर रहे हैं आपने ठान लिया कि आपको बात करनी है तो आप चीख चिख के बात करोगे आवाज कहीं तो पहुंच ही जाएगी ठीक लेकिन गला बैठ जाएगा क्रेक हो जाएगा जैसे अभी भैया ने बोला लाइट चली गई भैया मत बोलो लेकिन यदि मुझे बात करनी है तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बात करूंगा भोंगू लगाऊंगा ये लगाऊ तो मैं अगर ये लगा लिया यंत्र ये यंत्र मेरे को चाहिए कि मेरे शरीर को चाहिए मुझे चाहिए इससे किसको फैसिलिटी हो रही है हु इज द बेनिफिशरी इट इज ऑनली द शरीर इज बेनिफिशरी अंतर ही तो समझना है बात मुझे करनी है सुनना आपको है ये तो तय हो गया ये यंत्र रहेगा तो भी सुनेंगे ये यंत्र नहीं रहेगा तो भी सुनेंगे तब भी बात कर लेंगे ठीक है ये बात ये यंत्र होने से किसको मदद हो गई तो मोबाइल तो किसको चाहिए मोबाइल इस एक प्रकार का किसको चाहिए आपको नहीं चाहिए कार किसको चाहिए जैसे आपको जाना है कहाँ से आई दीदी सूरत से आई दीदी आई सूरत से निर्णय किसने करा इन ने करा कि इनके शरीर ने करा और बोला किसको चल उठ चल दे चल दे तो अगर ये बोल देती कि पैदल चल तो पैदल चल के आ जाती थकता कौन तो मदद किसको करी ट्रेन में बैठ के ट्रेन किसको चाहिए आपको क्या आपके शरीर को है ना तो आपके शरीर को सुविधा पहुंचाने के लिए आप ट्रेन को उपलब्ध करा रहे हो इट इज नॉट फॉर योर है ना योर योरसेल्फ इट इज बिकॉज है ना आप अपने शरीर को हेल्प करने के लिए नहीं तो पैदल चल के भी आप आ जाती दस दिन में आती पंद्रह दिन में आती बीस दिन में आती ठीक बीमार होती नहीं होती जो भी होता <coughs> क्या पता स्वस्थ हो जाती तो यह समझ में आ जाए ये सारा सामान है मेरे शरीर की आवश्यकता क्या है सारा सामान किसको चाहिए शरीर की आवश्यकता क्या है शरीर की आवश्यकता क्या है सुविधा अब आया मे की आवश्यकता क्या है तो भैया ने बोला सब साथ चल रहे इन्होंने कहा कि मे की आवश्यकता है सुख चलिए आगे बढ़े थोड़ा फटाफट हम पूरी शरीर यात्रा में सुविधा के लिए कितना काम कर रहे हैं सुख के लिए क्या काम कर रहे हैं ना क्या बराबर क्यों क्योंकि हमको हमारी एक मान्यता है सुविधा बराबर सुख क्या मान्यता है अगर ऐसा हो जाए तो इक्वेशन पूरी हो सकती है कि शरीर को सुविधा दो और उससे मेरे को सुख मिल जाए तब तो बात पूरी हो गई मेरे को सुख चाहिए शरीर को सुविधा चाहिए मैंने ही शरीर को सुविधा दी और उससे मुझे सुख मिल गया सर्किट कंप्लीट हो गया लेकिन ऐसा नहीं है यही फंस गए अपन यही तो फंसे है ना ये बात समझ में आ रही है अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कितनी चीजें निकली उसको अपन लिख सकते हैं एक मान्यता है सुविधा बराबर <सुख>, सुख तो इस पे सोच के आइए कि सुविधा सुख है या नहीं कल सुबह आकर इस पे बात करेंगे और अगर सुविधा सुख नहीं है तो सुख और क्या है है ना सुविधा और सुख में अंतर कैसे करें समय हो गया ठीक है ना बात तो हमारे में बहुत सारी मान्यता ये बनी हुई है कि सुविधा सुख है कई में ये मान्यता बनी हुई कि सुविधा है कि असुविधा सुख है जो कितनी तरह के मान्यताएं, कई लोग बोलते हैं कि असुविधा ही बराबर सुख कई सारे लोग मानते हैं कि सुविधा बराबर दुख और कई सारे लोग मानते हैं कि आज सुविधा बराबर दुख है ना कल इन चारों मुद्दे पे बात करेंगे आप थोड़ा सोच क्या है कि यहां पर ये बराबर का निशान लगाएं या ना लगाए लगाए तो क्यों लगाएं और ना लगाए तो क्यों न लगाए ठीक है बात कोई अभी तक जितनी बात हुई है उसमें कोई प्रश्न तो कर लीजिए कल सुबह सुविधा असुविधा और ये जीवन क्या चीज है ये में क्या चीज है इसको कल हम लोग और विस्तार से समझेंगे ठीक है जी तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना धन्यवाद नमस्कार कुछ सूचनाएं हैं, दो मिनट रुकेंगे हाँ जी सूचना, सूचना सभी लोग कुछ सूचनाएं हैं